नमस्ते वंदना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं वंदना की करे जिन सुशोभित है दरा जिन है मानव का पर्थ प्रकाश ज्योति से भरा वंदना की करें से दिशा हम से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा वंदना जिनका है चिंतन जिन शुभ कैसे हो मानव सुखमयी प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी श्रद्धा समर्पित पित जिन से आई मा नी करे सबके सुख की काम परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है आप सब अपने ही घर पर हैं अपने भाई बहनों के साथ हैं यही माने और ऐसा है भी तो लेट्स हैव सम टॉक्स रिलेटेड टू अस वी एंड मध्यस्थ दर्शन अभी तक हम जैसा जी रहे थे उससे हमको तृप्ति नहीं थी और अगर है तो इसका निरीक्षण किया जाए कुछ समझने की ज़रूरत है अगर हमको ऐसा लगता है कि इसमें तृप्ति नहीं है तो हमको कुछ समझने की ज़रूरत है और अगर ऐसा है तो ये प्रस्ताव आपके सामने है द अल्टरनेटिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मध्यस्थ दर्शन सह जो हमारे जीने से जुड़ता है ये विचार हर मानव की मौलिक चाहना से जुड़ता है जो सुख की है हम बात यहाँ यही करने वाले हैं कि हर मानव हमारी हर मानव की चाहना क्या है तो वो सुख की है सुख पूर्वक संबंध पूर्वक जीने की है अब तक सुख को हमने प्रेरित लाभ से सुविधाओं so, से जोड़कर देखा जिसकी निरंतरता तो बनी नहीं एंड टू लीवर्स इसकी निरंतरता है ही नहीं ऐसा हमने समझ के अभाव में किया गलती से गलती हुई सही की स्पष्टता ना होने से जो रास्ते मिलते गए उस पे हम चल दिए बट हियर इज़ अ ट्रैक अहेज डायरेक्टिंग राइट तो सुख क्या है सही क्या है एंड हाउ आई एम गोइंग टू कैच एंड कैच द सेम तो यही बात यहाँ हम करने वाले हैं ये परिचय स्वयं से स्वयं का है मैं एक शरीर हूँ एक जीवन हूँ प्रकृति में हर एक इकाई अपने धर्म के साथ है वैसे ही मानव जो सुख धर्मी जिसे कहा गया है कैसे सुख समाधान संतोष और आनंद के साथ रह सकता है यह सत्य कितना सुखदाई है कि प्रकृति में हर एक इकाई एक उपयोगी और पूरक है व्यवस्था नियम सुख संबंध समाधान इन शब्दों का अर्थ और अर्थ है जब वस्तु पकड़ में आती है तो खुशहाली का ठिकाना नहीं रहता इन दिनों में आप सब यही सब निश्चित रूप से देखने और समझने वाले हैं यहाँ जो परिवार का मॉडल आप देख रहे हैं सबके आकर्षण का बिंदु है सो वॉट द बेस लाइन ऑफ दट ए सक्सेसफुल लिविंग मॉडल एज नेवर एंड एवर बिफोर तो ये बात विचार में एक रूपता की है जिसके होने से ऐसा आप सभी जी सकते हैं हर मानव हर दूसरे मानव के साथ पूरी मानव जाति के साथ सहमति स्वीकृति खुशहाली के साथ जी सकता है तो एमसीवी के ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जहाँ न भूतकाल की पीड़ा है न वर्तमान से विरोध है न भविष्य की चिंता है लिविंग लाइफ लिविंग हैप्पीली इन हैप्पीनेस सो विथ ऑल एंड शोस ऑफ हाउ एंड हाउ टू एनरेज विथ पॉसिबिलिटीज़ एंड मोर ओवर सचैनिटी हियर तो आपके ये बेहद अनमोल सात दिन जो आपने अपने स्वयं के लिए निकाले हैं निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे लगने वाले हैं और यह आपको हमेशा आपके लिए लिएबल होंगे सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट विद्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी तो अब मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर वर्षा भाभी को जो अपनी कुछ बातें आपके सामने रखेंगी वर्षा भाभी और बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने माताजी और पूर्वजों जिनकी वजह से आज हम अपनी जागृति के रास्ते में चले हैं उन सबके प्रति और यहाँ रहने वाले हर परिवार के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए मैं अपने आ, कुछ दिल की बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरा नाम वर्षा दायमा है और दर्शन Uh, को मैंने 95 में अपने ससुर जी से सुना था और मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न थे कि ईश्वर uh, क्या है मैं क्या हूँ क्या मेरा जन्म ऐसे ही uh, शरीर लेना और छोड़ना बस यही है कुछ कुछ इस तरह की बातें हम लोगों को विद्यालय में भी ऐसे रामकृष्ण मिशन था तो उसमें कुछ इस तरह की बातें होती थी तो यही समझ में आता था कि आ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन गए थे कि जीना क्यों है जीना कैसे है और जीना क्या है तो मुझे जब पापा जी से ये बातें पता चली कि ये इस दर्शन में उसका उत्तर है तो फिर मैंने सोचा कि इसको समझ के देखते हैं तो जीने गए तब पता चला कि बहुत सारे अपने अंदर विरोध हैं है ना कि हम जब स्वयं के साथ जीने जाते हैं तो अपने ही अंतर विरोधों से हम भरे पड़े होते हैं अपने विचार और जो मन के आस्वादन है वो ही मिल नहीं पाते हैं और जो हम सोचते हैं जो बोलते हैं और जो करते हैं उन तीनों में भी अंतर होता है और इतना डर होता है अंदर हमारे अंदर खुद के अंदर कि हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कुछ और बोलते हैं सोचना कुछ और चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कुछ और सोचते हैं जीना कुछ और चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कुछ और जीते हुए हम अपने आप को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है जैसे हम जीना चाहते हैं सुखपूर्वक लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम कितने दबाव और टेंशन में जीते हैं तो ये सारे अपने अंदर अंतर फिर संबंधों में जीने गए तो पता चला कि संबंधों में हम हमेशा दूसरों को सुखी रखना चाहते हैं लेकिन हम किसी को सुखी नहीं रख पाते हैं हम दूसरा हमको सुखी रखना चाहता है लेकिन दूसरा हमको सुखी नहीं रख पाता है तो ये सब देखने से पता चला कि हम संबंधों में भी पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं है ना उसके बाद हम समाज में जीने गए तो समाज में पता चला कि इतना भय है कि हम परस्परता में भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है भाई भाई के प्रति विरोध में है देखा जाए तो सारे रिश्तेदार एक दूसरे के प्रति विरोध में एक दूसरे से सब छुपा छुपा के चल रहे हैं एक दूसरे से डरे सहमे, तो ऐसा लगा कि समाज में ऐसा क्यों है क्योंकि हर छोटा बच्चा ये चाहता है कि उसकी चाची ताई मामा मामी उसके साथ उतना ही स्नेह करें जितना वो अपने बच्चों के साथ करते हैं तो ये सारे अंतर विरोध द्वेष ऐर्ष्या छल कपट है ना, और देखा जाए तो छुपाना डर ये सब समाज के जितने भी बच्चों को देखने को मिलते हैं तो कोई भी बच्चा ऐसे समाज में जीना पसंद नहीं करता क्योंकि हम सभी बचपन में ऐसा जीना पसंद नहीं करते थे अपना पराय से मुक्त होना चाहते हैं हम सभी और जब प्रकृति के साथ हम देखने गए तो प्रकृति का क्या हर्ष हुआ है ये आप सभी इसके गवाह हैं कि प्रकृति को जितना फला फूला होना चाहिए था वो प्रकृति वो धरती वो पूरा संसार इतना क्षत विक्षत स्थिति में आज की तारीख में खड़ा है कि हम उसे देख रहे हैं तो इतना उसका रिजल्ट दिखा हमें पॉल्यूशन है ना पानी पानी भी पोल्यूटेड हो गया है हवा पोल्यूटेड है उसके बाद ये धरती जो एक सुखद वातावरण से सजी होनी थी आज इसकी हालत हमने देखा कि ये पूरी बंजर पड़ी है है ना इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है पानी का साइकिल बिगड़ चुका है इस तरह से हम धरती को देखें तो इसकी बहुत ही बुरी हालत है पूरी धरती बीमार है तो इसलिए इस मानव जाति को ये समझने की आवश्यकता पड़ी कि हम कैसे जिएं हम कैसे जिएं कि हम इन चारों अवस्थाओं के पूरक हो जाएं ये प्रश्न बहुत जायज है और इसको समझना भी उतना ही आवश्यक है यदि हम ये प्रश्न ही नहीं कर पा रहे तो हम संवेदनशील ही नहीं हैं यदि हम संवेदनशील ही नहीं है तो हमें इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं तो इसका उत्तर पाने के लिए ही हमें मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता पड़ी और मुझे मैं इसका प्रमाण हूँ कि मैंने इसमें अपने अपने पूरे प्रश्नों का उत्तर पाया अपने परिवार के साथ जब हम जीने गए तो हमारे परिवार में जितना जितना हम समझ रहे हैं उतना उतना परस्पर पूरकता में बिल्कुल निर्विरोध होकर जी पा रहे हैं ऐसे हम जब जीने गए तो हम यहाँ जैसे तीस परिवार हैं ये एक समाज का ही प्रकटन है जब हम ऐसे जीने गए इतने सुंदर तरीके से जीने गए तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम अपना पराये से मुक्त होकर जीने के अभ्यास में हैं ईर्ष्या द्वेश छल कपट दम इससे जीने से मुक्त हो रहे हैं लालच शोषण है ना करप्शन इस सब से जीने से हम लोग मुक्त हो रहे हैं तो ये समाज का ही प्रकटन है कि 30 परिवार जब हम यहाँ जीने गए शिक्षा शिक्षा में आप देखेंगे बच्चों का जो आ, रिजल्ट है कृतज्ञता के बिना माता पिता का आज्ञा पालन नहीं और भी कई सारी चीज़ें आप अपने बच्चों में देखते हैं कि मोबाइल में बैठे रहते हैं उन्हें इस संसार में जीने की कोई रुचि नहीं है वो अपने कमरे में बैठ के मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे तो ये अरुचि क्यों बनी ये भी शिक्षा का ही एक भाग है और वो समाज का ही प्रकटन है तो यहाँ पर बच्चों ने हमारे जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो समाज में जीते हुए कैसे परस्पर पूरकता के साथ जीते हुए कैसे स्वयं स्वावलंबी होते हुए कैसे एक दूसरे के पूरक होते हुए एक दूसरे को समझते हुए कैसे संबंधों में जिये कैसे संवेदनशील होकर जी पाएँ उसके बाद संज्ञानशील होकर जी पाएं इसके लिए बच्चे अभ्यास यहाँ कर रहे हैं उसी तरह प्रकृति के साथ हम जब यहाँ जीने गए तो हमने ये देखा कि धरती को यदि पोषण देना है तो धरती को उर्वरक बनाना होगा और उसकी आवर्तनशीलता को यहाँ समझना होगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन पूर, तीनों अवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए पदार्थ अवस्था जीवावस्था और प्राण अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया है और उसका अभ्यास कर रहे हैं वो वैसे ही हम लोग यहाँ उत्पादन कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ उस अवस्थाओं को देखने को भी मिलेगा जैसे गौशाला है ऑर्गेनिक खेती है वैसे ही हमारे उत्पादक उत्पादन जो है वो पूरे प्योर हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है और वैसे हम जो आपस में भाई बहन जी रहे हैं तो कितनी पारदर्शिता से जिये इसका अभ्यास कर रहे हैं तो ज्ञान को सुनना एक बात है और उसको अभ्यास करना एक बात है तो जो बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन में कहा है कि पठन पठन अध्ययन प्लस वातावरण ये मानव के लिए बहुत आवश्यक है उसके बिना वो अभ्यास नहीं कर पाएगा और जब अभ्यास नहीं होगा तो वो इस इस मानव अवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाएगा इसलिए ऐसे वातावरण की भी आवश्यकता बनती है बाकी आ, आप सात दिन जो शिविर करेंगे इसमें आप पाएंगे कि जिंदगी में जो आज तक आपने नहीं पाया है वो सब आपने इसमें पा लिया है आप इस विश्वास के साथ यहाँ बैठिए पूरा अपनी जो एनर्जी है उसको इस जागृति की राह के लिए लगाइए और ये मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपका एक पल भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि हमसे ज़्यादा आपका समय कीमती है धन्यवाद मैं आमंत्रित करती हूँ अजय भैया को स्टेज पर ताकि वो मंच सात दिन संभालें और आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दें हलो हाँ जी एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली हो जाए और बहुत ही खूबसूरत समा बहुत बढ़िया मौसम यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत हार्दिक नमस्कार और एक ऐसी यात्रा पे हम लोग चलते हैं जहाँ पर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ऐसी संभावना के लेके चलते हैं ठीक अब मुझे क्या पता आपके क्या प्रश्न हैं है ना? एक छोटी सी बात से ओपनिंग करते हैं तो बाकी आगे चीजें हम समझते जाएंगे एक एक आयु में जब बच्चों को देखते हैं तो आप ये पाते हो छोटे उम्र के बच्चे जहाँ माता पिता उनके रहते हैं है ना उसके आसपास ही बच्चे रहते हैं और वो सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं बच्चों की रोना बच्चों का रोना उनका दुख नहीं है और बड़ों का हंसना भी सुख नहीं है क्या कहा बच्चों का रोना उनका दुख नहीं एक भाषा है और भी बड़ों का हंसना कोई सुख नहीं है दिखावा है मनोरंजन है थोड़ा दिल हल्का करना है तो एक उम्र में हम देखते हैं कि बच्चों को कोई दुख नहीं है है ना उम्र बढ़ने से क्या हो गया जिससे कि उनको दुख हो गया क्या खाने को नहीं मिला क्या सामान नहीं मिल रहा है सुविधाएं नहीं मिल रही है, है ना थोड़ा ध्यान देते हैं तो कुछ प्रश्न खड़े हो गए उनके तो क्या प्रश्न खड़े होना दुख है नहीं यह भी नहीं है एग्जैक्टली exactly. जो जो भी प्रश्न हमारे खड़े हुए उसका उत्तर नहीं मिला है ना प्रश्न है और उसका उत्तर नहीं है तो वो कन्वर्ट हो गए मैनिफेस्ट हो गए काय में चले गए वो वो चले गए समस्या में प्रश्न है और उसका उत्तर नहीं है अपने माँ के पास पूछे पिताजी से पूछे अपने गुरुजी लोगों से पूछे टीचर से पूछे भाई मित्र सबसे पूछे और सबसे मिला ये समझ में आए कि उनका कोई उत्तर होता नहीं है जिंदगी ऐसी जीनी है जब ऐसे किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए तो वो समस्या में कन्वर्ट हो गए ठीक है तो प्रश्न नहीं थे ऐसा नहीं है प्रश्न आए हैं आपकी जिंदगी में भी आए और उनके उत्तर नहीं हुए हैं तो अब वो समस्या बन गए हैं क्या समस्या बन गए कौन समस्या बन गए प्रश्न समस्या नहीं बने हैं प्रश्न का उत्तर भी समस्या नहीं बनाए हैं प्रश्न के उत्तर के अभाव में आप इस धरती पर एक समस्या है कौन है समस्या इधरती पर कुत्ता समस्या है पेड़ समस्या है हवा समस्या है या मानव समस्या है हाँ जी कुछ लोग बोलते हैं आप लोग हाँ बता रहे हैं नजरिया तो बता रहे हैं हमारे नजरिया आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है आपका क्या नाम भाई नवनीत भाई कह रहे हैं कि ये आपका देखने का नजरिया हो सकता है बिल्कुल ठीक बात है यहाँ हम करने के आए हैं एक नजरिया आप लेके आए हैं एक नजरिया मेरा है कौन से नजरिए से आप सुखी होते हो कौन से नजरिए से आप दुखी होते हो पहला मुद्दा ये वेरीफाई करेंगे कौन से नजरिए से आप सुखी होकर समस्या की जगह एक रिसोर्स बनते हो एक असेट बनते हो सोसाइटी में परिवार में प्रकृति में हाजी भाई हां इंटरेक्टिव है आप मुझसे पूछिए आप जो भी बात पूछनी है यहां तक उनकी जिम्मेदारी हो गया धन्यवाद उनके लिए तो ये हमको समझना है कि क्या करने के लिए आए एक नजरिया मेरा है चीजों को देखने का समझने का एक नजरिया आपका है हम लोग दोनों अपने अपने नजरिए को शेयर करेंगे और उसको देखेंगे कौन सा नजरिया हमारे लिए आपके लिए अधिक सुखदायी है पहली बात कौन सा नजरिए के बाद आप असेट बनते हैं या समस्या बनते हैं कौन से नजरिए के बाद आपका जो है अपने में तृप्ति होती है आध्यात्मिक तृप्ति बोलो भौतिक तृप्ति बोलो भावनात्मक तृप्ति बोलो सामाजिक तृप्ति बोलो ये जितनी भी तरीके से तृप्तियों को अभी तक हमने सुना है कैसे नज़रिये से हम संपन्न हो जाएं जिससे कि हमको तृप्ति हो जाए है ना ठीक है ना ये बात एकदम रिलैक्स हो जाइए एकदम रिलैक्स कुछ भी दिक्कत नहीं है कोई ज्ञान के बाद नहीं हो रही कुछ लोग बड़ा टेंशन दिखा रहे हैं पता नहीं क्या होने वाला सात दिन हमने अपने सात दिन दावों पे लगा दिए हैं ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला एकदम मजे करने वाले हैं एकदम रिलैक्स बड़ी गहरी सांस लीजिए एक बार जोरदार एकदम जो जोरदार गहरी सांस लीजिए हाँ सब यह गर्मी बाहर करिए ठीक कुछ भी ऐसा आपके साथ दिक्कत होने वाली है खाली एक छोटी सी सर्जरी होने वाली है छोटी सी सर्जरी कल कोई पूछा तो क्या होने वाला है एक हमारे मित्र दिल्ली से पूछे क्या होगा मेरे को कल अचानक उत्तर समझ में ना वैसे उत्तर दिया माइक्रो सर्जरी होने वाली है ना जैसे पूरे शरीर की सर्जरी करते डॉक्टर सबसे कठिन सर्जरी कौन सी मानते हैं ब्रेन की सर्जरी क्योंकि ब्रेन में से बहुत सारे सिग्नल जो है पूरे शरीर में जाते हैं और आते हैं तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोन्स रहते हैं और जो बहुत सारे न्यूरोस तो हमको आंख से दिखते भी नहीं डॉक्टरों को उनके बीच में सर्जरी करनी होती है तो काफी सूक्ष्म माना जाता है सबसे कठिन सर्जरी वो है लेकिन अभी वो ध्यान दो कि ब्रेन में सिग्नल आते हैं कहां से हैं। तो वो आप हो जो आपका एक नजरिया है जिसको भाई ने अभी कहा नवनीत भाई ने जो आपका एक नजरिया है उससे एक सिग्नल आप ब्रेन में डालते हो अभी हम क्या करने वाले हैं इसके ब्रेन के ऊपर की सर्जरी करने वाले हैं कि ऐसे नहीं ऐसे देखा जाए ऐसे नहीं ऐसे सुना जाए ऐसे नहीं ऐसे समझा जाए दोनों चीजों को करके देखते हैं तो काफी सूक्ष्म है ना और सभी सर्जरी में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है <laughs> एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है क्या कि मैं अपनी स्वेच्छा से यह सर्जरी करवा रहा हूं आप सभी अपनी स्वेच्छा से करा रहे हैं कुछ लोग दबाव में आए <laughs> तो क्या होता है डॉक्टर के पास जाते हैं दो तरह के फॉर्म दो लोग लो फॉर्म साइन कर सकते हैं या तो पेशेंट खुद करे और नहीं तो है ना जो लाते वो करते हैं उनको लगता है कि इसकी सर्जरी ज़रूरी है <laughs> तो हमारे पास भी दो तरह के लोग हो सकते हैं एक तो वो लोग जो खुद अपने को पता लगा कि हमारे में कोई रोग राटा है है ना उसको ठीक कराने के लिए खुद ही स्वयं सूर्त अस्पताल में आ गए ठीक और अपना फॉर्म भर दें भर दिया और एक वो लोग हो सकते हैं जिनको कि परिवार वालों को लग रहा है कि इसका सर्जरी बहुत जरूरी है हमारा तो सब ठीक ही है ठीक <laughs> है वकील साहब ठीक है अब क्या निकला लीगल देखो कॉम्प्लिकेशन पहले ये वकील साहब यहां बैठे हुए हैं तो लीगल सारा मामला पहले क्लियर कर ले जाए लेकिन इस सर्जरी में एक बड़ी अच्छी बात है उसमें नहीं है उसमें तो डॉक्टर ने काट पीट कर दिया आपका चॉइस नहीं है वापस आप रिस्टोर कर लो लेकिन इस सर्जरी में खूबसूरत बात यह है कि आपका चॉइस है आप वापिस इस पूरी चीज को डिलीट कर सकते हो क्या मतलब निकला इसका यदि आपको लगता है कि ये सेटिंग मेरी ठीक नहीं है आपने तो पुरानी सेटिंग लड़ने झगड़ने वाली है ना लूट खसोट करने वाली है ना ईर्ष्या द्वेश वाली ठीक कंपटीशन वाली यदि वही सेटिंग अपने को रखनी है तो आपका चॉइस यू कैन रीसेट इट मतलब क्या करें आप पूर्ण स्वतंत्रता से पूर्ण च्वाइस से यहाँ पर आए हैं पूर्ण स्वतंत्रता से पूर्ण च्वाइस के साथ यहाँ बैठेंगे पूर्ण स्वतंत्रता से पूर्ण च्वाइस के साथ चीज़ों को सुनेंगे अपनी चाहत से मिलाकर देखेंगे यदि आपको लगता है ठीक है तो आप लेके जाएंगे साथ में ये सेटिंग और यदि आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो आप अपने पुराने सेट में आ जाइए हमारी तरफ से कोई फ़ोन आपको जाने वाला नहीं है कभी हम दोबारा आपको परेशान करने वाले नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं किया क्या किया आपने एक तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए तो बात इतनी है कि एक तरीके से अस्तित्व अपने आप एक सच्चाई है या नहीं है हजारों साल से जैसा बच्चा पैदा हो रहा है वैसे आज तक हो रहा है है ना दो किडनी एक लिवर एक हार्ट दो आँखें ठीक वो यथावत हो रहा है उनकी चार पांच तरह की अवस्थाएं वो सब वैसे ही बना है इसका मतलब है कि अस्तित्व की सेटिंग तो बिल्कुल ठीक है एग्जिस्टेंस की सेटिंग जो है वो एकदम बढ़िया है किसी को लगता होगा कि एग्जिस्टेंस की सेटिंग गड़बड़ है किसी को लगता है हाँ जी माइक दीजिए भाई मुझे ऐसा लगा कि अभी जैसे दो बार आ, से पता चला मेरे दोस्त को एक लड़का हुआ और उसको फूड पाई भी नहीं है तो फूड पाई डॉक्टर बना रहा है और दूसरा एक दोस्त को बेटा हुआ उसका जो हम एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से जो पीछे के छिद्र से निकलता है वो छेद ही नहीं है तो मत मतलब बस मेरा ये कहना था कि एग्जिस्टेंस में कहीं ये भी आएगा कि नहीं आएगा ये बहुत ही अच्छी प्रश्न था डॉक्टर के पास डिफॉल्ट सेटिंग है या नहीं है कैसे चेक करेंगे मतलब फूट पाइप कोई चीज होता है जनरली सब में पाया जाता है नाइन्टी 99 में पाया जाता है वो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको देखकर ही तो डॉक्टर बना रहा है डॉक्टर यदि कोई रिपेयर करेगा तो ऑन बेसिस डॉक्टर का मतलब ये है उस जिसको ये पता चल गया मानव शरीर में क्या हो रहा है भाई मानव मोबाइल थोड़ा साइड में रखिए आप लोग तो मानव शरीर का एक डिफॉल्ट सेटिंग है ठीक वो सेटिंग को हम अध्ययन करते हैं उसका नाम डॉक्टर है उसमें से उसको मेंटेन करने का नाम डॉक्टर है उसमें से कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए उसको भी ठीक करने का काम हम लोग करते हैं लेकिन यह बात हमको समझ में आता है डॉक्टर बनने का मतलब इतना है जिसको कि एक प्राकृतिक डिफॉल्ट सेटिंग पता चल गया ठीक है ना ये अब रहा ये किसी बालक के साथ ही क्यों हुआ उसी माँ बाप के साथ क्यों घटा उसके कई सारे कारण हो सकते हैं उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे खान पान की दिक्कत हो सकती है जिस आयु में बच्चा पैदा होना चाहिए उससे भिन्न आयु में पैदा हुआ हो जिस और और कई प्रकार से जो माता पिता का जो जेनेटिक्स है वो अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं है क्योंकि उसके बारे में हम लोग अभी ध्यान ही नहीं देते अगर वो ठीक से होगा तो वो हो सकता है और यदाको दुर्घटना घटती हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि डिफॉल्ट सेटिंग पर कोई प्रश्न खड़ा होता है हम लोग कभी भी समाधान संपन्न होंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग को समझ के होते हैं तो मैं ये कह रहा था कि अस्तित्व में सेटिंग है निश्चित है या नहीं है हाँ या ना ये सेशन पूरा इंट्रैक्टिव है इंट्रैक्टिव का मतलब है कि दो आदमी बात करते हैं एक मैं हूँ और एक आप हैं आप अगर ठीक से बोलेंगे बात करेंगे तो शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे ठीक बात करने के छोटा मोटा एक कायदा की बात है कि आप हाथ ऊँचा करेंगे हमारे बहुत सारे माइकमेन हैं वो यहाँ बैठेंगे वो कहाँ बैठेंगे यहाँ तो उनको दिखेंगे और वो अपना दो चार दस किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए तुरंत हाथ उठाइए और दौड़ के आपके पास पहुंचने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसी प्रकार से ऊपर भी शायद माइक की व्यवस्था है हाँ लेकिन आप इधर नहीं देखेंगे आप उधर देखेंगे ऐसा मुँह कर बैठेंगे आप या वो ऐसे करके ये वेरी गुड अभी दो माइकमैन हैं तो आप इनको अपना हाथ ऊंचा करिए माइक आपके पास पहुंचेगा इस बीच में धीरे धीरे रखिए कई लोग तो प्रश्न ही भूल जाते हैं तो है ना तो बजाय भूलने के आप सोचिए अच्छे से प्रश्न को फ्रेम करिए माइक आपके पास पहुंचेगा लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और बाकी लोग सुन पाएंगे और ये ऊपर वालों के लिए जरूरी नहीं कि कौन बोला देखने जाने के लिए ये भी जरूरी नहीं है है ना नीचे वालों के लिए भी नहीं है तो जरूरी इस बात से है कि हम सुन लें कि क्या बात कही जा रही और वो बात मेरे से भी जुड़ी हुई है या नहीं कई बार ये भी देखना कि करीबन कई सत्र शिविर इस तरह के हो गए कि बहुत सारे लोग बड़े इंतज़ार करते हैं कि लोग बात करेंगे इससे अपने को क्या जल्दी है काफ़ी भरोसा है लोगों को कि मेरे प्रश्न लोगों को पता होंगे ही और वो पूछ ही लेंगे ठीक ऐसा विश्वास रखना भी कोई बुरा नहीं है लेकिन फिर भी जागरूक रहें कि आपके प्रश्न हैं वो अगर उनका उत्तर नहीं होगा तो वो समस्या में कन्वर्ट होने वाले हैं ठीक है छोटी सी बात होगी तो मैं ये बात कर रहा था कि ये अस्तित्व अपने आप में एक डिफॉल्ट सेटिंग है इसमें तो कोई डाउट नहीं हमको अभी और थोड़ा ध्यान देंगे तो चार अवस्थाएं हैं पदार्थ है प्राण है पदार्थ का मतलब मैटर वर्ल्ड जितना है प्राण का मतलब वनस्पति जो है है ना कोशिकाएं और जीव है जीव जंतु ये तीनों को कोई प्रॉब्लम है ये तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये सब डिफॉल्ट सेटिंग के साथ इनका सेटिंग बना हुआ है उसको हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं कि ये तीनों में प्रॉब्लम क्यों नहीं गाय में गाय को कोई समस्या नहीं बड़े बड़े आराम से खा के जुगाली करती है गाय को खाना नहीं मिले तो दिक्कत है खाना मिल गया तो जुगाली करना शुरू कर देती करती कि नहीं करती और देख के रहता क्या आराम से जुगाली कर रही है मजे तो यही कर रही और मानव को अगर खाना ना मिले तो वो भी परेशान होता है गाय भी परेशान होती है मानव खाना खा लेता है फिर जुगाली कर पाता क्या तब वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर में पैदा क्यों हुआ इसी घर में क्यों हुआ मेरी माँ एसी क्यों निकली मेरे को एसी सी बी क्यों मिली अच्छी मिले तो भी सोचता है एसी क्यों मिली और उसके हिसाब से खराब मिली तो भी सोचता है कि एसी क्यों मिली ठीक तो तमाम प्रश्न से खड़े होते हैं है ना तो प्रॉब्लम अगर देखेंगे तो मानव में मानव में प्रॉब्लम किस रूप में शरीर में थोड़ी है मानव के विचार में कोई बात है नजरिए की बात है नजरिए कैसा होना है तो अस्तित्व जैसा है वास्तविकताएं जैसी है उसके अनुसार यदि हमारा नजरिया हो जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कुल इतनी सी बात तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है अस्तित्व में उसके अनुसार हमारी सेटिंग होनी है डिफॉल्ट सेटिंग मानव में नहीं रहती है डिफॉल्ट सेटिंग अस्तित्व में है एग्जिस्टेंस में है हमारे होने में है, है ना तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है इसके अर्थ में मेरी मेंटल सेटिंग हो जाए वैचारिक सेटिंग हो जाए नजरिया बदल जाए कैसा नजरिया बदल जाए जैसा अस्तित्व है पानी जैसा है वैसा मेरा नजरिया बन जाए हवा जैसा है वैसा मेरा नजरिया बन जाए आदमी जैसा है वैसा नजरिया बन जाए संबंध क्या चीज है वैसा मेरा नजरिया बन जाए विश्वास क्या चीज है सम्मान क्या चीज है सुख क्या चीज है समृद्धि क्या चीज है वैसा नजरिया हमारा कैसे बने उसके लिए पूरा प्रोग्राम है और देखिए भाइयों ये सबको समझ में आ सकता है पूरा एजुकेशन का मतलब भी इतना ही है जो हम जिसके लिए बच्चों को 10 से 15 साल 20 साल लगाते हैं वो केवल और केवल इसलिए लगाते हैं कि हर बालक जो होता है कल्पनाशील होता है सोचने समझने वाला होता है और उसमें ये नज़रिए को इंस्टॉल करना होता है कि अस्तित्व में की वास्तविकता किस प्रकार से है और वो चीज़ों को कैसे देखे कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक एजुकेशन हमारा जो भी हमको मिला है वो अब तक इतना जागृत नहीं है जिसमें कि जैसा अस्तित्व है वैसा हम उसको देख पाएं सुन पाएं समझ पाए जी पाए बहुत ठीक बात हो गई एक छोटा सा आग्रह और कर लेता हूँ बहुत ही छोटा सा आग्रह कई लोग यहाँ पर आकर बहुत प्रेरित हो जाते हैं कि कितना बढ़िया जीने का स्वरूप है हमको वैसे जीना है कई सारे लोग इसको देख कर डर जाते हैं हाँ ये क्या हो गया ठीक तो ये दोनों ही चीज़ें मत करिए डरने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मत हो तो है ना मुख्य बात ये आपको समझ में आ जाए कि सही जीने का स्वरूप क्या है इसको पहले समझना है सही जीने का स्वरूप समझ में आता है तो हमारी विचार की तैयारी होती है और विचार तैयार हो जाता है तो फिर परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में आती है अभी मैं देखा कई तरीके से लोग दबाव में आते हैं कि उनको लगता है कि हमारी परिस्थिति तो बहुत भिन्न है हम तो इस प्रकार से सोच भी नहीं सकते मेरा उतना सा निवेदन है आप ऐसा सोच नहीं पाते हैं इसीलिए आपकी परिस्थिति भिन्न है तो दो चीजें हैं पेन गायब है सेटिंग वो जोरदार है तो दो चीजें हैं एक विचार है दूसरा परिस्थिति है एक विचार है दूसरा परिस्थिति है अभी हम सोचते हैं कि परिस्थिति के अनुसार हम विचार करते हैं बस यही हमारे लिए एक ट्रैप हम बना लेते हैं हम जबकि सारी परिस्थिति का निर्माण कैसे हो रहा है विचार पूर्वक हो रहा है इसको बहुत ठीक से पकड़ लीजिए एक प्रश्न है पहले इसको तक तो पूरा कर लें। कहां से प्रश्न है? हाथ उठा हाँ करिए हाँ जी इधर ऊपर ऊपर यस सर ये इंसान में जो डिफॉल्ट क्यों नहीं है कब से नहीं है जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रश्न उपस्थित है, है लेकिन ये इंसान में ऐसे क्यों है हो गया जी बहुत बढ़िया मैं ले लेता हूँ एक छोटा निवेदन और कर लू कि आप को लगता है कि आ, है ना आपके प्रश्न को बहुत ज्यादा समय दिया जाना चाहिए 20-25 साल में जो अनुभव मेरे पास आया उसमें यह आया है कि आप एक लाइन बोलते हैं हमारे को प्रश्न पता लग जाता है मैं बोलता हूँ तो हो गया इतने देर वो सोचते हैं कि यार बोले नहीं देते यार है ना मैं इतना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न हमको इमीडिएट पता चल जाता है क्योंकि आदमी के पास ज्यादा प्रश्न ही नहीं है तीन चार हो कुल प्रश्न है ठीक तो उसका उसका हमको उत्तर है तो आप लोग ये मत मानिए कि मैं आपको ठीक से सुन नहीं रहा है ना कम समय में हम आगे बढ़ जाए वाली बात यह अच्छा तरीका है और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो भी पूछी और सही तरीके से पूछी कि जितनी बात हो रही है उतने में प्रश्न करिए है।, है ना जैसे एक भाई अविष्ट में बोलता था कि भाई ये बताइए दिल्ली में आप पार्टी वापिस आने वाली है कि नहीं आने वाली तो अब इसका क्या उत्तर दें भाई है ना तो ये ठीक से जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे जितने प्रश्न हो सकते हैं जितने विशाल भैया जितने कितने जितने उतने सारे कर डालिए कुल मिला के हमारा कोई सिलेबस नहीं है ठीक कि हमको सात दिन में इतनी बात आपको बतानी बतानी बिल्कुल भी नहीं है एकदम रिलैक्स आपके भीतर में उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे आते हैं जिसको आप सुनना समझना चाहते हैं है ना वो सब पर अपन एकदम विस्तार से बात करेंगे ये बात समझ में आ गई ठीक है धन्यवाद तो भाई ने पूछा कि मानव में ये क्या पहले से था या बीच में कहीं चला गया या ये कुछ गड़बड़ है है ना बहुत थोड़े से मिस इसका उत्तर देते हैं जहां पे जो उत्तर होगा वहीं देख के चलेंगे अपन पेंडिंग रखना ही नहीं है चार तरह की चीजें हैं पदार्थ अवस्था उनका डिफॉल्ट सेटिंग कैसे है एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर यहां लिख देता हूं पदार्थ अवस्था पूरे एग्जिस्टेंस के साथ दिख रहा है यहां पर ये यह दिख रहा है आपको पदार्थ अवस्था जितनी है वो एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी में है या नहीं हार्मनी में है हा या ना आवाज नहीं आ रही है हा या ना अभी भी नहीं आ रही ढाई सौ आदमी तीन सौ आदमी बैठे हैं हाँ या ना, ना। उधर से नहीं आ रही हा याना अब इधर की कम हो गई हा या ना, ना। हा ये हुई कोई बात बाद में फिर बोलेगा मेरे से तो पूछा ही नहीं था कैसे है एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर एटम में जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम है उसके आधार पर पदार्थ अवस्था हवा पानी एक एक एक-एक एटम की हम बात करें मॉलिक्यूल की बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें प्रोटॉन की बात करें बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग नहीं जानते घबराने की कोई बात नहीं ठीक तो वो सब है ही व्यवस्थित इसलिए आप घबराइए मत तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर वो सब एग्जिस्टेंस की सेटिंग के साथ है प्राण अवस्था की बात करें इसको हम लोग करें कोशी का संसार कोशिका संसार एग्जिस्टेंस के हार्मनी में है या नहीं एक सारी कोशिकाएं ये कोशिका संस्कार संसार जो पूरा है ये हार्मनी में है या नहीं हाँ या ना फिर से आवाज कम आई फिर से कम आई हाँ थोड़ा मेरे कान खराब है आधार क्या है ऑन वॉर्ड बेसिस डीएनए आर उसके आधार पर वो बिल्कुल सेटिंग में है कुछ भी उसमें जो एग्जिस्टेंस की सेटिंग और उनकी सेटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है दे आर एन हारमोनी हा एक गुणसूत्र होता है जिसमें दो तरह की चीजें पुष्टि तत्व रचना तत्व हिंदी में अगर बात करें तो पुष्टि पुष्टि मतलब किस प्रकार से खिलाना पिलाने की व्यवस्था और एक होता है रचना तत्व रचना का मतलब किस प्रकार का डिजाइन बनना है इस प्रकार से एक सेल में ये दो रहते हैं इनके आधार पर ये इस प्रकार से एग्जिस्टेंस जैसा है उसके साथ वैसे हार्मनी में ये रहते हैं ठीक है और देखें आगे तो जीव जंतु जीव संसार जीव संसार को कैसे देखते हैं एक चींटी से लगाकर बड़ा सा बड़ा हाथी ये हार्मनी में है या नहीं है फिर से आवाज नहीं ऊपर से नहीं आई अभी भी नहीं आई हाँ थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है मामला हाँ जी माइक माइक मैन, जी ये हारमोनी जो बताएं, इसको थोड़ा हिंदी में समझाएं तो थोड़ा घूम हाँ। थोड़ सब बहुत बढ़िया अस्तित्व जैसा है अस्तित्व में बहुत सारी इकाइयाँ हैं जैसे इसी को चार्ट बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा हारमोनी क्या मतलब होता है देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न इन्होंने किया कि सबके मन में आया होगा लेकिन क्या हो गया संकोच गए, है ना? हर एक शब्द को मैं तभी उस पर विस्तार में जा पाऊँगा जब आप पूछेंगे ठीक तो आप ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपका क्या नाम है प्रकाश भैया जोरदार ताली इन्होंने बहुत सही समय पे सही प्रश्न किया अभी ये भी पूछना चाहिए कि पदार्थ अवस्था में क्या क्या चीजें हैं तो पदार्थ हवा में देखेंगे तो हवा पानी मिट्टी सोना चांदी पीतल पत्थर मणि धातु है ना ये सारा क्या है पदार्थ है एक प्रकार का कैटेगरी है इसको हम आगे सात दिनों में बहुत अच्छे से समझने वाले दूसरा हमने देखा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ दूर तक दिखाई दे कि कोशिकाओं से मिलकर कुछ बना हुआ है क्या है कोशिका से क्या क्या, क्या चीज बनी है? कोई बता सकता है बच्चे बता देंगे माइक माइक बन कहाँ गायब हो गया बताओ कोशिका से क्या क्या, क्या चीज बनता है बायो का स्टूडेंट कौन है सेल सेल सेल से क्या क्या चीज बना एलगी ठीक बात काई बोलते हैं इसको और उसके आगे आइए और बताइए बैक्टीरिया वायरस और ना अभी बीच में और है ना पत्ते पेड़ पौधे ठीक है और देखेंगे तो जीव का शरीर और मानव शरीर ये कैसे बना हुआ है और इनका आचरण निश्चित है हारमोनी में है क्या मतलब इसका जैसे इनको होना चाहिए वैसे ही है कौन उनको कर दे रहा था ऐसा कैसे तुम रहोगे इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कह रहे थे डी एन ए प्राण सूत्र रचना सूत्र इनके आधार पर है ना वो सेल उस प्रकार से मल्टीप्लाई होकर उस प्रकार से एक आयु और उस प्रकार का रंग रूप लेके काम करता है ठीक थोड़ा और अब तक तीन चीज हमने देखी तीसरी चीज हमने देखी थी कि यहां पर जीव शरीर लिखा हुआ है लेकिन जीव में सिर्फ शरीर होता है ऐसे अलग भी कुछ होता है तो देखेंगे तो जीवावस्था लिख रहे हैं जीव क्या हो रहा है उसमें उसमें चींटी से, से लगाकर हाथी तक भी कोई चीजें हैं चौथा अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं मानव मानव में हम कई तरह के बात कर रहे हैं मानव ही परिवार के रूप में है मानव ही समाज के रूप में है मानव ही एक व्यवस्था या अव्यवस्था के रूप में है ठीक है ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं तो आगे हमको और समझ में आने वाला है चूंकि ये सब तीनों हार्मनी में हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब अपने में है ना उत्सवपूर्वक जीरें इनका जो काम है वो काम ये करते हैं देट इज वाई दे आर हैप्पी इनफ है ना मतलब हैप्पी का परिभाषा तो हैप्पी शब्द तो मानव के साथ जुड़ता है लेकिन ये दिखाई देता है कि उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है हाँ जी माइक मैन ये मानव क्या है जीवन क्या है और प्राण क्या है हाँ बताएंगे ना दीदी देखो ये कोशिका बताया था प्राण का मतलब कोशिका का संसार अमी पढ़ा है कोई एक सिंगल सेल सिंगल सेल से निकल के मल्टी सेल थोड़ा ज्यादा आगे का प्रश्न हो गया जो बात हो रही पहले उसको पकड़े तो यह समझ में आया अभी एक प्रश्न जो किया था उसका उत्तर के लिए इतना समय लग रहा है तो थोड़ा बाकी लोगों लोग धीरे बनाकर रखिए प्रश्न आपके लिए भी काम का है तो पदार्थ अवस्था को जिस प्रकार से जीना चाहिए हारमोनी में कोशिका के लिए वैसा है या नहीं पानी हवा ये जो सेल के साथ जैसा उसको व्यवहार करना चाहिए वैसा वह कर पा रहा है या नहीं हा या ना और कोशिका भी पानी के साथ म्यूचुअली फुलफिल कर पा रही है या नहीं बहुत बढ़िया इसी प्रकार से पानी पदार्थ जो है जीवों के साथ हा या ना ये सब जगह राइट लगा दें इसी प्रकार से जीव जो है कोशिका के लिए हा या ना ये सब राइट है इसी प्रकार से ये मानव के लिए हवा पानी जो है मानव के साथ एक निश्चित आचरण पूर्वक प्रस्तुत हो पा रहे हैं या नहीं कोई दिक्कत दे रहे कोई हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करता कभी पानी पानी ने बोला कि मैं मुस्लिम के गले के जो है ना प्यास को नहीं बुझाऊंगा कैसा होता है या पानी का एक, एक अपना आचरण है कपड़ा डाला तो कपड़ा गीला हो गया मुंह में डाला तो पेट गीला हो गया है ना शरीर में डाला शरीर गीला हो गया पेट में डाला पेट ठंडा हुआ है तो वो सब जगह अपना एक निश्चित आचरण करता है या नहीं करता है करता ही है तो इस प्रकार से ये सब लोग हारमनी में, हैं। और में है, लो हैं, है और ये कोशिकाएँ भी मानव के साथ हारमनी में है जिसको हम लोग कह हैं प्राण अवस्था कि झाड़ पेड़ जितने हैं और ये जीव जंतु भी मानव के लिए हारमनी में ये सब जगह टिक लगाए या नहीं लगाए लगाए इसको बोल रहे हैं कि जिसका जो आचरण है वो अपना एक मौलिक आचरण के साथ संपन्न है उसी का नाम हारमनी है लिख लीजिए वॉट डू मीन माई द हारमनी हारमनी का मतलब है हर इकाई का हर इकाई का एक निश्चित आचरण मौलिक आचरण हर इकाई का एक मौलिक आचरण है और वो इकाई यदि उस मौलिक आचरण से संपन्न है का मतलब ये है कि वो हारमनी में है ये बात समझ में आई अजय जी एक सवाल मेरे को करना है हम्म किधर इधर है सामने हाँ जी आ, सब में आचरण समान है तो मानव में ये आचरण ने क्यों हो गया वही उन्हीं का प्रश्न मैं आप कह रहे हैं उसी का उत्तर दे रहा हूं उनका जो प्रश्न था आपका भी वही प्रश्न ये बात समझ में तो ये तीनों तरह की चीजें हैं इनका निश्चित आचरण है इसी को कह रहे हैं कि वो मौलिक आचरण है मौलिक का मतलब क्या होता है मौलिक का क्या मतलब यूनिक यूनिक का क्या मतलब अलग नहीं यूनिक का मतलब हुआ हा स्पेसिफिक अस्तित्व में उनका अपना एक मौलिक आचरण चींटी का एक अपना मौलिक आचरण कुत्ते का एक अपना मौलिक आचरण नीम के झाड़ का एक अपना आचरण आम का एक निश्चित आचरण पदार्थ का एक आचरण परमाणु का एक आचरण सबका एक यूनिक स्पेसिफिक डिजाइंड एक कैरेक्टर है कंडक्ट है उसको हम कह रहे हैं मौलिक आचरण ये सभी इकाइया अपने मौलिक आचरण के साथ हैं तो क्या निकल के आ रही म्यूचुअली दूसरी इकाइयों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरी भाषा में एक बात करें क्योंकि अभी हिंदी और अंग्रेजी मिक्स में अपन बात करेंगे क्योंकि अभी हिंदी हिंदी बोलो तो काफी कठिन लगता है तो म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है ये जीव जो है ये ये जो वनस्पति संसार है ये कोशिका संसार का मतलब वनस्पति है ना जिसको हम लोग कह रहे हैं प्लांट किंगडम अगर अंग्रेजी में कहें तो प्लांट किंगडम तो जीव जो है वो इनके साथ पूरक हैं या नहीं जैसे गाय घास घास खाती है उसके बाद गोबर और गोमूत्र करती है उससे वो घास की वृद्धि और होती है या घास का शोषण हो जाता है गाय या भैंस या कुत्ता या जो भी है यदि हवा अंदर लेता है तो हवा जब छोड़ता है तो हवा की क्वालिटी बढ़ा के छोड़ता है या नुकसान करके छोड़ता है वो हवा लेने के बाद अपने शरीर को ठीक करता है और छोड़ते समय हवा को ठीक करता है पेड़ जो है वो पानी को जब लेता है तो अपनी प्यास बुझाता है और पेड़ वापस पानी को छोड़ता है तो उससे धरती में टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है इसका मतलब है मौलिक आचरण कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भी धरती के साथ मतलब बाकी अन्य इकाइयों के साथ वो एक प्रकार से हार्मनी को बना के रखता है इसको कह रहे हैं मौलिक आचरण इसको कह रहे हैं हार्मनी। तो हमेशा हार्मनी जो है वो एक मौलिक आचरण के साथ जुड़ी हुई है ठीक मानव अभी ऐसी हार्मनी से संपन्न है क्या हा या ना ना ये तो हमको स्पष्ट हो गया अब कारण क्या है इसी प्रश्न के उत्तर में हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर यह समझ में कारण क्या है ठीक और मानव में क्या कारण है इसको समझ सकते हैं छोटी सी बात अगर करें छोटी सी बात पदार्थ जैसे विकसित होकर वनस्पति बना वनस्पति विकसित होकर जीवावस्था हुई और जीवावस्था विकसित होकर क्या हुआ मानव ये इससे विकसित है ये इससे विकसित ये इससे विकसित और ये इससे विकसित ये विकास क्या हुआ क्यों हुआ इसी को आज हम लोग यहां पर बड़े अच्छे से समझने वाले हैं क्या वाकई में जीवों से विकसित मानव है अगर है तो किस अर्थ में क्या वाकई में जीव जो है वो वनस्पति से विकसित है यदि है तो किस अर्थ में ठीक है क्या वाकई में वनस्पति जो है वो पदार्थ अवस्था से विकसित है बात हुँ? हाँ जी इसको बोलिए भाई कौन क्या कर रहे यहीं से बता दी खिड़की में से। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ये बात समझ में आई तो ये विकास क्यों हुआ विकास हुआ केवल और केवल एक नाम से किस नाम से स्वतंत्र होने के अर्थ में क्या हुआ मानव क्या है अस्तित्व की अस्तित्व में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है अस्तित्व में मानव क्या चीजें? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है थोड़ा सा बात बता देता हूं उससे आगे चीजें समझ में आ जाएगी इसको पूरे सत्र में समझना है हां जी भाई क्या हुआ ब्रेक हो गया प्रेरणा बेटा जी क्या हुआ तो जाओ जाओ तो मानव क्या है अस्तित्व में स्वतंत्रता के अभियुक्ति थोड़ा ध्यान देते हैं एक परमाणु जो होता है बहुत ज्यादा साइंस नहीं है ज्यादा परेशान मत होइए परमाणु अपना निश्चित आचरण करता है लेकिन स्वतंत्र नहीं है एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ मॉलिकुलर बॉन्ड बना के देना होता है स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति है मानव उसी क्रम में उसी क्रम में कोशिका संसार बना और कोशिका में झाड़ पेड़ बने कुछ स्वतंत्रता आई आई कि नहीं उससे बेहतर स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ पेड़ जो है उसकी जड़ें जमीन में है लेकिन ऊपर का भाग उसका स्वतंत्र है अब वो थोड़ा हिल हिल-डुल शुरू कर दिया उसने कोशिका से पेड़ बना और पेड़ों से अधिक विकसित हुआ वापस कोशिका विकसित होकर क्या बना जीव का शरीर जीव बने अब जीव थोड़े और और आगे बढ़ गए बढ़े कि नहीं बढ़े अब वो घूम सकते हैं इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं लेकिन दे के नॉट डू एनीथिंग बाय देयर थाट तो जीवों में देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं जीव जो है कर्म करने में प्रतंत्र लेकिन फल भोगने में भी परतंत्र ये बात समझ में आती है इसको ठीक से बताते हैं कोई भी जीव जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है भाई चॉइस नहीं करता है गाय एक निश्चित आहार को करती है It is not by choice. It is by the design of the structure of the body. जो उसका body का structure है उसके अनुकूल जो कुछ भी diet होता है उस diet के साथ ही वो खड़ी रहती है इसका कोई निर्णय नहीं है उसमें तो जो कुछ भी घास खा रही है वो उसका च्वाइस नहीं है कर्म करने में कर्म तो कर ही रही है और कर्म इसके पहले कर्म के रूप में भी आइडेंटिफाइड नहीं है कर्म करना यहाँ से शुरू हो रहा है इस लाइन के पहले कर्म नहीं है उस लाइन के पहले पूरा का पूरा देखेंगे तो क्या चीज है ये यांत्रिक है तो मानव अस्तित्व में स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ इसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो जीवों तक आने में क्या निकल गया कर्म करने में परतंत्र और फल भोगने में भी परतंत्र मतलब एज पर द डिजाइन द बॉडी वो काम करते हैं जीवन वहां पर भी है लेकिन जीवन में कोई च्वाइस नहीं है निर्णय नहीं है बल्कि शरीर के लिए जो कुछ भी उपयुक्त है शरीर के लिए जो कुछ अनुकूल है उसी को वो खाते हैं बिना समझे कि मेरे को वेगन डाइट होना चाहिए मेरे को जो है वो वेजिटेरियन होना चाहिए गाय निर्णय पूर्वक नहीं कर रही गाय के शरीर में की जो डिज़ाइन है उसके आधार पर जो कुछ भी हार्मोनल, जो भी चीज़ें हैं हारमोन्स हैं उसके लिए जो कुछ भी अनुकूल आहार होगा उसकी गंध से वो उसको पहचानती है और उसके आधार पर वो काम करती है उसमें उसका कोई च्वाइस नहीं है के चलो थोड़ा मैं घूम के आ जाती हूं है ना कोई च्वाइस नहीं तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे देखेंगे तो यहां विकास हो रहा है किसके लिए विकास है मानव स्वतंत्र के रूप में अभिव्यक्त हो जाए अभी मानव में देखें दो स्टेजेस हैं कि मानव अभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, है या नहीं है आप बताइए ये लाल निशान ठीक है या नहीं है यहां पर प्रश्न लगा हुआ है क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो मानव कैसा है लाल निशान से पता चलेगा क्वेश्चन मार्क वाला मानव कैसा है कर्म करने में स्वतंत्र फल भोगने में फल भोगने में परतंत्र थोड़ा इसको समझ लेते हैं हाँ जी भाई पीछे वाले सब साथ चल रहे हैं। तो अब तक मनुष्य की जर्नी देखते हैं आदिकाल से गुफा से लाकर यहां तक क्या निकल गया आया हमारे मन में जो आया हमने किया कर्म करने में जो स्वतंत्रता है इसको एंजॉय किया हमने लेकिन उससे जो कुछ भी फल मिल रहे हैं अब वो हमको स्वीकार नहीं है हमने धरती बर्बाद किया हमने मानवों को छत विक्छत किया संबंध को तोड़ा फोड़ा शरीर को बर्बाद किया कर्म करने में स्वतंत्र तो जैसा मन पड़ा वैसा कर्म कर दिया लेकिन जो फल आया वो फल हमको स्वीकार नहीं हुआ हम बाध्य हैं आज वापस सोचने के लिए कि हमने क्या कर दिया है? हम बाध्य हैं वापस सोचने के लिए कि हमने अपने परिवार समाज में क्या हालत बना कर रखी हुई है आज हम जिस प्रकार से विकास के लिए दौड़े हैं जो भी परिणाम आ रहे हैं क्या हमको स्वीकार हो पा रहे हैं हाँ या ना इस विकास के नाम पर जो कुछ भी परिणाम हमारे पास आ रहे हैं वो हम हमको स्वीकार हो पा रहे हैं हाँ या ना, ना। तो हम वापस सोचने के लिए आगे बैठे हैं कि क्या हो गया ये है ना तो जो हमारे मन में आया कर्म करने में स्वतंत्र हैं हमने उसको एंजॉय किया ठीक लेकिन जो परिणाम आए वो हमको स्वीकार नहीं हुए अब हम, हमारे पे दबाव बना हुआ है हमारे पे दबाव बना हुआ है क्योंकि हमको झेलना पड़ रहा है उसको है ना ये कौन से मानव का कार्यक्रम है मानव में अब दो स्टेजेस की बात हो रही है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो कौन मानव है जिसका कि आचरण क्या होना है मौलिक आचरण क्या है वो उसको समझ में नहीं आया तो ऐसे मौलिक आचरण से जो संपन्न नहीं हो पाए वो मानव सारे के सारे कर्म करने में स्वतंत्र किंतु फल भोगने में परतंत्र ठीक है बात ऐसे मानव को यदि एक लाइन में लिखे तो वो क्या करते हैं उनका जीना कैसा है चाहते अच्छा अच्छा चाहते कुछ करते कुछ और होता कुछ और ये ठीक है तो कहीं ना कहीं चाहने करने और होने में ही वो जो संगीत होना चाहिए वो जो हारमोनी होना चाहिए वो हम सब चाहते हैं क्या चाहते हैं आप? आपका चाहना आपका करना और आपका होना वो बराबर हो जाए ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते कितने लोग चाहते हैं ऐसा हाथ उठाएं कितने लोग चाहते हैं आप नहीं चाहते भाई हाथ उठाना दिक्कत है कोई डॉक्टर ने मना किया ठीक उसी के लिए हम आए हैं उसी के लिए हम लोग पुनः मंथन करने के लिए बैठे हैं तो मानव को हम समझ रहे हैं कि मानव स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति है तो मानव में कर्म करने में स्वतंत्रता आ गई है फल भोगने में स्वतंत्रता आनी अभी शेष है उसी के लिए क्या चाहिए एजुकेशन तो मानव को यदि देखेंगे तो मानव हारमनी में कब आता है क्या होगा उसका शिक्षा विधि से ही हारमनी में आता है क्यों क्यों ऐसा मानव में हो रहा क्योंकि मानव ठीक से समझ लीजिए मानव में कल्पनाशीलता है क्या है इमेजिनेशन पावर है मानव में जो इमेजिनेशन पावर है वो प्रकृति में विकास का एक अहम मुद्दा है प्रकृति ने रात दिन विकास इसीलिए हुआ प्रकृति में कि आप आप धरती पर अवतरित हो और आपके अंदर एक इमेजिनेशन पावर है कल्पनाशीलता इसको समझ पा रहे हैं इमेजिनेशन पावर का मतलब समझ रहे हैं भाई आप यहां बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच सकते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी और मुझे उसके बारे में क्या सोचना चाहिए और दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही होगी इस बीच में पूरा सेशन निकल जाएगा क्या निकल जाएगा गर्दन हिलती रहेगी हाँ तो ये जो इमेजिनेशन पावर है ये हमारे में एक विकसित इकाई विकसित गुण है या नहीं? मानव के अलावा इस धरती पर कोई के पास ये इमेजिनेशन पावर नहीं है आने वाले 100 साल बाद क्या होगा पीछे हजार साल क्या हुआ था है ना हम हम क्या चाहते रहे हमारे बाप दादा क्या चाहते रहे उनके पिताजी के पिताजी पिताजी क्या चाहते रहे वो सब हम अनुमान करते रहते हैं हमारे पिताजी इधर आए गए इस बीच में तो ये सब हम लोग है न करते रहते हैं तो मानव में क्या चीज़ है मानव में क्या चीज़ है कल्पना शक्ति है कल्पना शक्ति में यदि कल्पनाशीलता में यदि अस्तित्व की वास्तविकताएं एग्जिस्टेंस की रियलिटी जो है यदि थी उसका ठीक से एजुकेशन नहीं हो तो इस अस्तित्व के बारे में वो उठपटांग उठपटांग कल्पना करके रख लेता है वो करेगा ही करेगा क्योंकि उसके अंदर इमेजिनेशन पावर है तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग जो अस्तित्व में है वो मानव में कैसे आती है थ्रू एजुकेशन क्योंकि मानव इमेजिनेशन पावर है ठीक ये हमारा ब्यूटी है तो अब तक हम इतने विकसित नहीं हुए कि ये जो इमेजिनेशन पावर है इसको चैनलाइज कर सकें कि किधर जाना है इसको तो इधर मेरे कहने से चलना है या नागराज जी के कहने से चलना है या कोई और जी की चलना है ऐसा कुछ नहीं करें ये इमेजिनेशन पावर किधर जानी चाहिए अस्तित्व में जो सच्चाइयाँ है उस सच्चाई के अनुसार हम सोचने लग जाएं ये आसमान जैसा है वैसा हम समझने लग जाएँ ये धरती जैसी वैसा हम समझने लग जाएँ ये मानव कैसा है ये हमको समझ में आए वैसा हम सोचने लग जाएँ समझने लग जाएँ तो हमारी जो कल्पना शक्ति है उसका सदुपयोग होता है ठीक बात है हाँ तो मानव में ही विकसित होने का मतलब उसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है तो अभी जागृत होना है विकसित तो हो गया मामला जागृत मानव क्या करता है कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र अब मानव दो प्रकार के ये एक प्रकार है जिसको कह रहे हैं भ्रमित स्थिति और ये एक प्रकार है जिसको कह रहे हैं जागृत स्थिति तो मानव में प्राकृतिक विधि से यहां तक हम पहुंचे हैं मानव में शिक्षा विधि से मानव में शिक्षा विधि से हमको यहां पहुंचना है क्योंकि जो भी कोई एजुकेशन हमको मिली है उस एजुकेशन में तमाम अच्छी चीज़ें होंगी उसको मना नहीं कर रहे हैं उस पर कोई हमको डाउट नहीं है तमाम अच्छी चीज़ें हैं जैसे ये स्पीकर से मैं बात कर रहा हूँ आपके पास आवाज़ पहुँच रही है आप मुझे देख रहे हैं ये जो तो डिज़ाइन ऑफ हॉल है ये जो भी हमने तापमान को नियंत्रित किया हुआ है ऐसी तमाम चीज़ें एजुकेशन से हमको मिली उसकी कर, प्रति कृतज्ञता है लेकिन जो नहीं मिला उसी पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं पूर्ण कृतज्ञता के साथ जो मिला उसके लिए धन्यवाद आज तक जितना भी मिला जिस मानव से मिला उसके प्रति धन्यवाद है लेकिन ये कमी रह गई कि मानव कैसे कर्म करने में स्वतंत्र तो था ही फल भोगने में भी स्वतंत्र हो जाए तो मानव को कहा कि मानव अस्तित्व में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है हम अभी तक कर्म करने में स्वतंत्र हैं लेकिन बहुत सारी जगह पड़तंत्रता है क्या पड़तंत्रता है कोई बता सकता है कहाँ कहाँ प्रतंत्रता है भी ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा अभी आपको कोई प्रसन्नता लगती भी है या नहीं लगती हाँ भाई विशाल भाई माइक मैन हमारे की छुट्टी पे चले गए नहीं है दौड़ लगा के भाई दौड़ना है हाथ ऊंचा रखिए भाई जब तक दिख ही नहीं रहा माइक मैन को हाँ जी अच्छा जस्ट यही था जो इस आप जा रहे हो तो उसके पहले एक छोटा थुट, सा थॉट था तुम्हें आपसे भाई इच्छा है तो हमारी सेम थी जो जो निष्कर्ष आना चाहिए था वो तो सेम ही चाहिए था पर समझ नहीं पा रहे इसलिए जो प्रयास कर रहे वो गलत हो रहा है क्या ये सही समीक्षा है भ्रमित मानव हो या जो जागृत मानव हो दोनों की इच्छाओं में कोई फेर नहीं है पर अब बिल्कुल ठीक बात देखिए थोड़ा शब्द का अंतर है खाली मैं उसको ठीक से समझ पाया आप ये कह रहे हैं कि कामनाएं दोनों में समान है कामनाओं के स्वरूप में जीने की जो योग्यता चाहिए और वो योग्यता मानव में केवल और केवल शिक्षा विधि से आती है और शिक्षा सिर्फ विद्यालय या कॉलेज का कार्यक्रम नहीं है शिक्षा पूरी जिंदगी का कार्यक्रम है शिक्षा पूरी जिंदगी का कार्यक्रम है क्योंकि मानव कल्पनाशील है कल्पनाशीलता में इमेजिनेशन पावर है तो उस इमेजिनेशन में वास्तविकताएं जिस प्रकार से हैं उसको ठीक ठीक वैसा का वैसा देख पाना समझ पाने का कार्यक्रम है शिक्षा और उसके लिए पूरी जिंदगी का कार्यक्रम है ये सिर्फ स्कूल के बाउंड्री से एक्सपेक्ट मत करिए उनसे इतना उम्मीद करना भी ठीक नहीं है वो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं ठीक तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कामनाएँ दोनों मानव की समान है भ्रमित स्थिति में भी कामना उतनी की उतनी और जागृत स्थिति में भी कामना उतनी की उतनी भ्रमित स्थिति में कामना के अनुसार जीने की योग्यता का अभाव है जागृत स्थिति में क्या है जैसी कामना है वैसा जीने का कार्यक्रम है समझ है ये बात ठीक है तो एक ट्रांजिशन हमको लेना है इस पूरे शिविर में इस पूरे एक शिविर में ट्रांजिशन लेना है क्या ट्रांजिशन लेना है कि जो मेरी कामनाएं हैं आप जिस कामना के साथ यहां आए हो उसका सम्मान है उस कामनाओं को हकीकत में बदलने के लिए जो योग्यताएं चाहिए जो समझ चाहिए जो कमिटमेंट चाहिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए उस तक हम कैसे पहुँचें जिससे कि हम वो काम कर सकें जिसके कि फल जो हमको चाहिए पहले से उसको बैठ के तय कर लें है ना ताकि जब फल आए तो हमारे को स्वीकार हो सके अभी तक क्या हुआ कि कर्म कुछ करते रहे उसका जो फल आता रहा उसमें दो तरह के लोग निकल के आए एक तो वो लोग निकल गए जिन्होंने ये कहा कि ये फल ठीक नहीं है उसका विरोध किया दूसरी तरह के वो लोग आए हैं निकल के जिन्होंने इसको कॉम्प्रोमाइज करके अपने मन में तैयारी करने की कोशिश किया कि भाई जो फल आ रहे हैं आने दो ना उसको हमको स्वीकार करना है लेकिन आप अपनी जिंदगी को रोक सकते हो कहीं पर लेकिन आपकी अगली पीढ़ी रोकती नहीं है उसको ये उसका इंडिकेशन है कि वो फल ठीक नहीं है फिर से बताता हूँ दो तरह के लोग किस प्रकार से स्नेहल जी आप शिविर करिए अच्छा तो दो तरह के लोग किस प्रकार से एक तो जो भी मन माया किया उसका जो फल आया उस वो फल ठीक स्वीकार नहीं हुआ जैसे अभी कार्य हमने बना ली हमको चाहिए थी हमको लगा जाना आना तो था ही जाने आने की एक कामना हमारे अंदर थी लेकिन उस कामना को कैसे ढंग से प्योर तरीके से पूरा किया जाए वो हम नहीं समझ पाए तो हमने कुछ कुछ काम किया अब उसका जो फल आ रहा है वो फल क्या आ गया दुनिया में दो बड़ी दिक्कत हो गई क्या बड़ी दिक्कत हो गई एक तो पॉल्यूशन इतना हो गया कि अब हम सांस कैसे लें कई शहरों में आप रहते ही हैं आप देखते हैं कि कई दिन सांस लेने का संकट हो रहा है और तमाम तरह की बीमारी हमको हो रही है और ये फल जो आया ये हमको अभी स्वीकार नहीं हो रहा है तो कई लोग इसके खिलाफ कुछ कह रहे हैं लेकिन यहीं पर कुछ लोग और भी होते हैं उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है जैसा भी फल आया उसको स्वीकार करो उनके पास दो ही उसके आधार होते हैं क्या आधार होते हैं भाई जो सबका हो रहा है वो अपना होगा यार चिंता क्या बात है सब मरेंगे तो अपन ही मर जाएंगे भगरा घबराने के बाद भागने क्या बात है ना सब मरेंगे अपन मरेंगे बस अपन थोड़ा पीछे रहो सब मर गए तो मेरे को मरने में दिक्कत क्या है एक बात पीछे कैसे रहना है तो स्पीड मत बढ़ाओ थोड़े पैसे इकट्ठे करके कर रहो सब मरेंगे पानी की कमी से सब मरेंगे पानी की कमी से तो यदि मेरे पास पैसे रहेंगे तो आखिरी दिन तक जितना पानी हज़ार रुपये लीटर दो हज़ार लीटर दस हज़ार लीटर मैं खरीदता रहूँगा आखिरी में मैं मरूंगा तो लोगों को मरने की भी तैयारी हो गई है है ना लेकिन क्या है? एक ही चीज़ है उनका कि मेरा नंबर पहले नहीं आना चाहिए अब किसका पहले आ किसका पहले नहीं आ तो तय नहीं हो रहा है एक तो इस तरह के लोग दूसरी तरह के लोग होते हैं कि भैया सब भगवान की मर्जी है किसकी मर्जी भगवान को समझे नहीं उसकी मर्जी को समझे नहीं है ना प्रकृति में एक व्यवस्था है उसको समझे नहीं काम किया हुआ हमारा इसकी साफ़ सफाई कौन करेगा भगवान करेगा तो ये भी समझ में नहीं आया कि भगवान को हम क्या मान रहे हैं तो इस प्रकार के दो तरह के लोग हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके हम बैठे हैं जैसे बोलते हैं कि पति पत्नी शादी होगी भी लड़ा झगड़ा तो होता ही है ना वापस दो तरह के लोग एक ये कि उसका विरोध करते हैं एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि सब जगह तो हो रहा है सब जगह हो रहा है यहीं पर एक ट्रांजिशन के बाद आ रही है कि भ्रमित मानसिकता के कारण मतलब क्या हुआ अस्तित्व जैसा है वैसा हम नहीं समझ पा रहे हैं उसकी उसको कह रहे हैं भ्रमित मानसिकता उस मानसिकता के कारण यहाँ हम खड़े हुए हैं और एक लीब हमको लेना आवश्यक है आगे बढ़ना जरूरी है नहीं तो आप और हम लोग ये देख ही रहे होगी जितने लाल निशान हैं इसके साथ हम कितने दिन धरती पर रहेंगे ये सबके सामने प्रश्न लग चुका है आप और हम लोग मिला के ये धरती पर कितने साल रहेंगे कितने दिन वो जिंदा रह पाएंगे इन लाल निशानों के साथ ये आप और हमारे सामने प्रश्न बन चुका हो सकता है हम इग्नोर कर रहे हो सकता है कि हम अभी हाँ हो सकता है कि हम अभी अपने पैसे कमाने में मगन हो सकता है कि अभी हम अपनी भोगने में मगन हो सकता है हम अभी साधना में मगन हो सकता है भग भगवान की भक्ति में मगन हो लेकिन सिचुएशन तो हमारे सामने खड़ी हो ही चुकी है कि धरती बीमार हो चुकी है किस कारण से बीमार हुई किस कारण बीमार हुई हम मानव एक मानवीय आचरण मौलिक आचरण को नहीं पहचान पाए और वो पहचानने का कार्यक्रम था एजुकेशन और एजुकेशन हमारी इतनी अभी तक इवॉल्व नहीं हो पाई कि हमको हमको अपना एक मौलिक आचरण बता दे जिससे कि जिससे कि हम कर्म करने में स्वतंत्र तो हैं ही यहाँ पर भी थे लेकिन फल भोगने में भी स्वतंत्र हो जाए हम वो सब काम करें उसके जो फल आएँ वो फल हम स्वीकार कर पाए जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं बाद में आपका प्रश्न लेते हैं अभी हम सभी की शादी होती है ठीक कई लोग की होती कई लोग की नहीं होती कई लोग की आगे हो जाती है। अभी मानसिकता कैसी है मानसिकता ऐसी कोई किसी का नहीं दुनिया में फिर भी हम शादी करते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया सुना नहीं दिया सुना दिया सुना ये आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा हूं और उसके बाद हम बच्चे पैदा करते हैं अरे जब बाप बड़ा ना भैया सबसे सब बड़ा रुपए तो गाय के बच्चे पैदा किए पैदा होते से खर्चा शुरू हो गया हुआ कि नहीं हुआ बहुत सारे लोग लगे हैं उनके लिए तो अर्निंग सोर्स है ना बहुत सारे के लिए तो ग्राहक पैदा हो गया आपके लिए बच्चा पैदा हुआ अब ये सब द्वंद्व हमारे में चल रहा है कि नहीं चल रहे हैं और बच्चों को इस प्रकार से लालन पालन करते हैं ठीक है ना एक दिन जिसके लिए जिसके लिए आज देखिए माता पिता के यदि हम अपने नहीं हो पाए ठीक तो कोशिश की है कि माता पिता के लिए नहीं हो पाए भाई बहन के साथ नहीं हो पाए तो मित्र मित्र के साथ हो जाएं उनके साथ भी नहीं हो पाए तो फिर सोचे थे कि पति पत्नी मिलकर एक ऐसा संबंध हो जाएगा जिनके साथ तो मैं पूरा एकदम हारमोनी मेरे में बैठ जाएगी पूरा मन लगा दूँगा जी और वो भी हमने करने की कोशिश करी और वो भी नहीं हो पाए फाइनल एक दिन आया कि बच्चा जो पैदा हो है इसके साथ अपना पूरा टांका बिठाएंगे ठीक कामना ये थी कर्म करने में स्वतंत्रता के लिए ये सब हो गया लेकिन जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी लगाई है ना एक दिन पता लगेगा वो भी खड़ा हो गया कि क्या बाबा तुमने क्या किया यार ठीक है ना तब हमारी जड़ हिल गई नीचे से ये क्या हो रहा है तो जिसके लिए हम जिंदगी लगा रहे हैं वहां से जो फल आ रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं हो रहे ठीक इसी प्रकार से चाहे इन्वायरमेंटल इश्यू हो चाहे फैमिली इश्यू हो चाहे सोशल इश्यू हो चाहे इकोनॉमिकल इश्यू हो चाहे जो भी इशूज हो उन सारे इश्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो जो कुछ भी परिणाम अभी तक से संपन्न हम हुए हैं वो परिणाम हमको स्वीकार नहीं हो रहे या तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या इग्नोर करना पड़ता है इग्नोर करने के कई तरीके हैं अपने को क्या लेने देना अपन तो घूमने चलो यार अपने को क्या लेने देना है परिवार में चिक -चिक, चिक चिक हो रही क्या करें चलो पिक्चर देखने चलते हैं ठीक स्वयं में आतृप्ति हो रही क्या करें चलो तो कुछ मनोरंजन कर लेते हैं इस प्रकार से तमाम तरीके से हम वो चीज़ें निकाल लेते हैं इग्नोर करने के लिए लेकिन उससे समस्या बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है बढ़ती है इस प्रकार से हम हर बार हर बार हर बार जब भी रिलीफ पाने गए समस्याएं बढ़ती चली गई और आज समस्याएं इतनी गहरा गई कि हमारे को है ना उनके बारे में सोच के डर लग रहा है कई सारे लोग बोलते हैं कि कैसे आप हैंडल करते हो इतने सारे लोगों को बुला लेते हो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हैं बात कैसे हो पाएगी है ना घबराते लोग बात ठीक ही है क्योंकि अगर समाधान नहीं है अस्तित्व का डिज़ाइन हम नहीं समझते हैं तो इन समस्याओं पर चर्चा करके भी कहीं कुछ पहुंचते नहीं हैं तमाम आप देखोगे पूरे देश में पूरी दुनिया में कितनी बार अर्थ समिट हो चुके हैं क्या समिट हो चुके हैं अर्थ समिट सुना होगा ना आपने अर्थ समिट होते हैं आज तक एक भी चीज़ का हाल नहीं निकाल पाए क्यों नहीं निकाल पाए जब तक हम अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको समझेंगे नहीं हम कितनी बार भी समस्याओं पर चर्चा कर लें कोई रास्ता इसमें से निकल के आने वाला नहीं है डिफॉल्ट सेटिंग कोई चीज़ है यदि उसको हम ठीक ठीक पकड़ते हैं ठीक ठीक समझते हैं तो आप यकीन करिए कि आप रास्ता निकाल पाएंगे और रास्ता वो आपका अपना होगा ये बात समझ में आना चाहिए तो अब तक ये समझ में आया कि मानव जो है स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति है लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोगने में प्रतंत्र कारण क्या है कि और भी कुछ प्रतंत्रताएं अभी बची हैं। उसी पे हम लोग बात कर रहे थे कोई बता सकता है आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई? फिर आगे इसको बढ़ाएंगे भैया जी मैं इस पर यह पूछ रहा था जो आपने बोला कि लाखों साल लग गए हमें इस जगह में आने में एग्जिस्टेंस पे आने पर तो उसपे काफी सारे चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग दूस वो ईयर्स पे तो अभी आप जो बोल रहे हो मध्य से दर्शन है तो ये फल क्या, पूर्ण दर्शन पे कुछ और आगे भी दर्शन बचे हैं कि इस पे क्या है चेंजेस क्योंकि आगे जो आए मानव में काफी चेंजेस आए और मानव के अंदर शरीर में भी परिवर्तन आए जीव में भी परिवर्तन आए तो मेरा ये पूछना है कि जो फल का कर्म है जो स्वतंत्र आएगा तो प्रकृति तो एडजस्ट कर लेगा ना मानव को अगर लगता है ऑक्सीजन कम हो गया तो नाक नहीं देगा मानव को सीधे पैदा कर देगा तो प्रगति एडजस्ट कर लेगा ना उस चीज को अभी तक भी तो करते हुए आ रहा है प्रकृति उस चीज को ठीक बात ठीक बात यह बात बिल्कुल बढ़िया प्रकृति जो करेगा सो करेगा आप क्या करोगे इसको कौन तय करेगा हमें तो कल्पनाशीलता दिया है ना इसलिए तो कर रहे हैं अभी उसको। तो कल्पनाशीलता का क्या करें यू, यूज करने प्रकृति ने तो बोला कि आप इसका प्रगति भी यूज करो कि आ, आप क्या कर सकते इसका मतलब यह निकला कि हम लोग यहां बैठकर क्या करेंगे हमारा अपना क्या मौलिक आचरण होना चाहिए इसको समझेंगे इस कल्पनाशीलता का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें माइक में बोलो यार सदुपयोग सदुपयोग करें सदुपयोग को समझें कि नहीं समझें ठीक है ना तो आपको और हमारा जो अपना काम है चींटी का काम चींटी कर रहा है कुत्ते काम कुत्ता कर रहा है पेड़ का काम पेड़ कर रहा है कोई नहीं ऊपर काम चल रहा है सोलर लग रही है आप चिंता मत करिए कोई बम फटाका नहीं है सोलर की पैनल यहाँ फिट हो रही है तो यह समझ लीजिए कि मानव होकर मानव का मौलिक आचरण हमको समझना है अब तक हम नहीं समझ पाए तो हम प्रकृति के जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो भी डिजाइन था उस पर हम चल रहे हैं उस पर हम चल रहे हैं और प्रकृति एक तरफ से उसकी कमाट टूटती जा रही है एक धरती का अपना पूरा जो ऋतु संतुलन है वो बना हुआ है या बिगड़ गया है बिगड़ गया है है ना अभी तो जिस प्रकार से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिस प्रकार से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि इसका ग्रेविटी भी बदल जाए तो जिस लाखों साल में करोड़ों साल में धरती एक एक संगठित स्वरूप में बनी यदि हमने जिस प्रकार से मिनरल निकाल ली और ये सोच के कि ये ये अपना काम करता रहेगा तो आप आप सब वैज्ञानिक लोग हो आप सब पढ़े लिखे लोग आपको पता ही है कि धरती में ग्रेविटी कहाँ से आया ये धरती में ग्रेविटी इसी प्रकार से आया है कि धरती के कोर में अंदर में कुछ भारी चीज़ें हैं जिनका कि कोई भार होता है और उनमें आकर्षण बल है उसके कारण ही धरती में, में ग्रेविटी होती है उसके कारण आप हम लोग यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं ठीक हम सोचेंगे नहीं हमारी स्वतंत्रता ऐसी यथावत रखने तो प्रकृति एडजस्ट करेगा तो प्रकृति आप पूरा निकल निकाल लीजिए स्टिल पूरा निकाल लेंगे तो क्या होगा उसका ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो आप और हम लोग सब लोग दूर हो जाएंगे जैसे करोड़ों साल पहले थे ठीक मानो तो ऐसा नहीं रह पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि चिंता की बात नहीं है मतलब ये हुआ कि हमको अपना आचरण समझना ही पड़ेगा हमको अपना आचरण समझना ही पड़ेगा सहमति इससे अब तक हम समझ नहीं पाए हैं उसी के विस्तार में आप पूरी बात करेंगे सात दिन क्या समझे हैं क्या नहीं समझे हैं कितना और समझना बाकी है उसको ठीक से समझ लेते हैं ठीक है बात तो कई तरह की स्वतंत्रता हमारे में है लेकिन कुछ मानसिक प्रतंत्रता है ये सारी प्रतंत्रता क्या है ये मानसिकता में ही है इसी का रूपांतरण करेंगे तो कई तरीके से चीजों को हम लिख सकते हैं जैसे आज भी हम देखेंगे तो हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं है आज भी हम देखेंगे तो आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं है आज भी हम देखेंगे तो धर्म के नाम पर हम स्वतंत्र नहीं है आज भी हम देखेंगे तो विज्ञान के जो कार्यक्रम है उसमें भी स्वतंत्र नहीं है उसके आधार पर देखेंगे तो सामाजिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं उसके आधार पर देखेंगे तो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं है राजनीतिक रूप पर नहीं है और इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ जो भी हमारा तालमेल बनना चाहिए सेक्टर इट सेक्टर एडसेक्टर उन सबके साथ भी स्वतंत्रता को पहचानने की जरूरत है ये सब क्या चीजें ये मानसिकता है ये रिश्तों के लेकर ये अपनी जागृति को लेकर ये मानव मानव के बीच में कैसे जीना है उसको लेकर ये प्रकृति के साथ हमको कैसे निभना है उसको लेकर ये एक परिवार दूसरे परिवारों के साथ समाज में कैसे रहेंगे उसको लेकर हमारा अर्थतंत्र क्या हो राजनीति तंत्र क्या हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी बातें हैं इसमें अभी हमको स्पष्ट क्या नहीं है मानव में क्या चीज उपलब्ध है मानव में कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता को सिंपल समझें तो इमेजिनेशन पावर है अब इसके साथ क्या चीज एड ऑन करने की बात है कैसे ये पड़तंत्र हैं क्योंकि इसके साथ वास्तविकता जैसी है वैसी नहीं हम समझ पाए उसी के कारण उसके अभाव के कारण आज आप देखेंगे इतने तरीके से हम लोग पड़तंत्र हैं और पचास तरीके और लिख सकता हूं ये बात समझ में आ रही ये बात ठीक ठीक समझ में आई तब क्या चीज होनी है अस्तित्व जैसा है अस्तित्व में मानव कैसा है ये सब मानव जुड़ी बातें हैं या किसी और से जुड़ी बातें इसमें कॉमन चीज क्या है ये सारा का सारा मानव से जुड़ा हुआ है हा या ना तो क्या निकल गया क्या निकल गया हम बहुत विद्वान हो चुके मान लेते हैं बहुत ज्ञानी हो गए बहुत सारा हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने की जरूरत थी केस रूप में मानव से जुड़े हुए मुद्दों पर हमारे को बहुत कम जानकारी है मानव होकर मानव होकर मानव हो से जुड़े हुए मुद्दों पर हमारी अनेभिज्ञता है इसी का कारण है हाँ माइक बैन आ रहा है आपके पास इसी का कारण है माइक बैन कहाँ चले गए अभी ब्रेक पर चले गए माइक बहन ऊपर चला गया यहाँ वाला हाँ जी कल्पनाशीलता जो है ना हमारी वो सोसाइटी उस तरफ गई माना उस तरफ गया कि हमें उसने कैपिटलिस्टिक किया है सोसाइटी में जो रेकोग्निशन पैसे को या इन चीजों का आ रहा है मतलब विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट मनी हैज क्योंकि मैं प्लानर हूँ सर मेरे बारे में बता दू तो मैं कहता हूँ पैसे के दो ही उपयोग हो गए या तो मैं उपयोग कर लूँ या आगे दे जाऊँ तीसरा उपयोग मुझे नहीं मिला बहुत मैं सोशलिस्टिक हूँ तो दान पुण्य कर जाऊंगा तो वो भी देना ही हो गया एक प्रकार से तो कल्पनाशीलता ने हमें मतलब मॉनिटरी टर्म्स में अपने आप को वैल्यू करने के लिए ज्यादा प्रेरित किया है मतलब, कल्पनाशीलता ने किया या जितना हम तो, समझ पाए थे उसको रिकोगनाइज किया जितना हम समझ पाए थे उससे प्रेरणा हुई पैसे को किसने बनाया तो पहले जब बना पैसा हाँ या नाम उत्तर हाँ। पैसे को आदमी ने बनाया या आदमी को आदमी आदमी ने बनाया मानव की जो मानसिकता है वो पैसे में घुसी या पैसे मानसिक्ता में, मानसिक्ता में की मानसिकता मानव में घुसी मानसिकता में मानसिकता में अस्तित्व की सच्चाई नहीं बैठी थी इसीलिए इन सभी जगह पर जितने भी जगह हम बात करेंगे मानव में मानसिकता का अभाव हर जगह पर डाल दिया गया जैसे एक उदाहरण लेते हैं जैसे धर्म है जै अभी धर्म एक बहुत ही प्रचलित शब्द है बहुत पुराना शब्द है धर्म में कामना क्या है धर्म में कामना ये है कि वो मानव को मानव के साथ जोड़े ये कामना क्या कामना मानव को मानव के साथ जुड़ने का जो स्वरूप है मानव को मानव के साथ जुड़ने का जो कार्यक्रम है जो शिक्षा है जो व्यवस्था है जो प्रेरणा है जो मोटिवेशन है उसका नाम है धर्म ये कामना के रूप में किस रूप में है ये बढ़िया बात है और लेकिन देखिए दुर्भाग्य देखिए धरती पे यदि सबसे बड़े से बड़े युद्ध हुए तो किसके नाम पे धर्म के नाम और आज भी हो रहे हैं किसके नाम पर इसका मतलब क्या धर्म नाम के शब्द से एलर्जी हो जाए हमको ऐसा नहीं है मैं इसका मतलब मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि धर्म में मानव का अध्ययन ठीक से नहीं कर पा रहे अर्थ में भी मानव का अध्ययन ठीक से नहीं कर पा रहे आज जो भी अर्थतंत्र की आप बात कर रहे हो पैसे की हम बात कर रहे हैं उसमें पूरे तंत्र में मानव क्या चीज़ है उसको समझे ही नहीं है तो पैसे के लिए मानव को हम बनाए है ना अभी पूरे तंत्र में जो आप मोटिवेशन देते जो भी आप ट्रेनर हो मास्टर प्लानर हो उसमें पैसे के लिए आदमी को कैसे लगाना वास्तविकता क्या है पैसा पैसा हमारी सुविधा के लिए हमने बनाया ट्रांजेक्शन ईजी करने के लिए तो हम बढ़े या पैसा बढ़ा मानव बढ़ा या पैसा बढ़ा तो मानव को मानव के लिए पैसे को कैसा उपयोग करना सदुपयोग करना वो हम अभी हाँ समझ ही नहीं पाए उल्टा हो गया मानव को पैसे के लिए कैसे लगाना वही हमारा मोटिवेशन हो गया तो इसमें क्या निकल के आ गया कि पैसे इकट्ठे हो गए मानव छूट गया तो जब अगर वो थोड़ा ध्यान देते हैं थोड़ा सा और ध्यान देंगे भाई तो मानव का कोई उपयोग है सदुपयोग है तो इनका भी कोई सदुपयोग होगा क्योंकि वही हो धर्म था सर तो जो मानव ये जो आर्थिक तंत्र था ना इसको सोसाइटी अध्यन होना चाहिए वो ठीक ठीक नहीं हुआ चाहत पहले से ठीक रही है पहले दिन का आदमी और आज तक का आदमी में आज भी आशा है कि कोई ठीक हो जाए उसके लिए जितने हमने प्रयास किए वो सारे प्रयास पूरे पड़ गए या अधूरे हैं अधूरे हैं तो अधूरे में जो जो भी उपलब्धि होगी उसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे जितना है उतना का सम्मान करेंगे और जितना बच गया उसके लिए काम करेंगे ये बात समझ में आया बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं फिर से ध्यान दे दीजिए ये सब मैं किसी और के लिए भावनात्मक में भाव के लिए हम काम कर रहे हैं जबकि मानव से जुड़ा हुआ भाव है अध्यात्मिकता में हम कुछ आत्मा परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं वो मानव जुड़ा हुआ है वो जुड़ा ही नहीं धर्म जो है वो मानव जुड़ना है विज्ञान जो मानव जुड़ना है समाज जो मानव जुड़ना है ये सारे मुद्दे अगर ये मानव केंद्रित चिंतन से संपन्न नहीं होते हैं तो ये सब कहने के दूसरे केंद्र में चले जाते हैं धर्म में कहेंगे तो हम ईश्वर केंद्रित हो गए और बाकी जगह हम कहेंगे तो कई जगह पर हम शरीर केंद्रित हो गए कई जगह पर हम सामान केंद्रित हैं इस प्रकार से बात बनी हुई है ये तो मोटा मोटा क्या समझें हम जितने भी आ, आगे बढ़े अब तक उसमें जितना भी उपलब्धि हुआ उसको पूरी कृतज्ञता के, के साथ हम स्वीकारते हैं उसी कृतज्ञता के, के साथ यह प्रस्तुति हो रही है लेकिन मानव का अध्ययन के अभाव में मानव के अध्ययन के अभाव में हम मानव की आवश्यकताओं को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे उसी लिए उसी के अभाव में कर्म करने में स्वतंत्र हैं लेकिन जो फल मिल रहे हैं वो इंडिकेशन एक प्रकार का कि वो हमको स्वीकार नहीं हो पा रहे वो एक प्रकार का इंडिकेशन है कि भैया कर्म को ठीक से पहचानना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिसकी हमारी बात शुरू हुई अस्तित्व में एक मानव का क्या मतलब है इसका अध्ययन करने की जरूरत है और इस इस डिफॉल्ट सेटिंग को हमारी है न कल्पनाशीलता में बिठाते हैं तो ये मानसिकता हमारी खुलती है तो ये यहाँ से प्रतंत्रता पूरी खत्म होती है जब यहाँ से प्रतंत्रता खत्म होती है तभी जाकर कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में स्वतंत्र होते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है उसके बाद आपके साथ बात की जा रही यहां पर दो मिनट का निवेदन कर लूं आपसे यहां पर जो कुछ भी बात कही जा रही है वो सब व्यवहार में प्रमाणपूर्वक कही जा रही है एक भी बात यहां पर इस प्रकार से नहीं कहूंगा मैं सात दिन में जो सिर्फ मेरा एक आइडिया है यहां पर जितनी बात मैं कहूंगा उसके लिए पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार हूं ये पूरी बात का शोध जो है अनुसंधान जो है वो नागरज जी के द्वारा हुआ है उन उनसे आप लोग नाम से अवगत ही हो लेकिन वो सब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं मगर यहाँ पर जितनी बात मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ उतनी बात मुझे कहनी है, मैंने तो बहुत सारी सुनी है लेकिन आपके सामने उतनी ही बात करूँगा जिसको कि हमने व्यवहार में ला देखा है और वह घटित होती उतनी बात करेंगे इट इज़ नॉट ऑनली मेयर आइडिया कि हम उस आइडिया पर आपको शेयर कर रहे हैं है ना क्योंकि मुझे ये पता है कहाँ जा रहे माइक मैन अरे नहीं यार पानी यार रखा है यार ये लो नींबू पानी किसके लिए ले जा रहे प्रांजे भे, प्रांजे भाई खुद ले आएंगे प्रांजे भाई खुद लेके आओ भाई हमारे पास है माइक मैन को मत भेजो गई डिस्टर्ब हो रहा है वो और कृपया करके सत्र में बीच बीच नहीं जाएंगे है ना अभी जो भी सत्र का सेशन है आपको बता देंगे एक बार क्योंकि इसका गेट यहाँ लगा हुआ है हर बार आने जाने से सभी लोगों का ध्यान जाता है तो एक निवेदन है कि ये समय बहुत कीमती है आप लोगों का तो हमारा टाइम टू टाइम है आप यदि उस टाइम के साथ चल सकते हैं तो बताइए नहीं उसमें संशोधन करना हो तो वो भी बता दीजिएगा हम उसको संशोधन कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई सिलेबस नहीं है जो आपको मेरे को पूरा करना ही है ठीक है ना ये बात तो हमको पता ही है कि क्या समय है कहाँ से चालू कर रहे हैं किधर जा रहे हैं तो उसकी तैयारी से अपन लोग कोई बात नहीं कोई अर्जेंट कॉल हो तो चले जाएगी कोई बना भी नहीं तो क्या समझ में आया हाँ जी माइक मैन इधर हाथ थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा भाई हमारा भाई थोड़ा देखने में टाइम लगाता है सर ये मानव के साथ ये समस्याएं हो रही हैं मतलब उसने पहले ही दिन आ, मतलब अगर होता तो वो भी दूसरे जानवर की तरह बस अपना खाता पीता और ये सब करता है ना लेकिन पहले ही दिन से जब भी मानव का मतलब आ, जन्म हुआ होगा तो उसने कुछ ना कुछ करना शुरू किया उसने अपने से कुछ कुछ प्रकृति में पहले से कुछ था उसने खुद से कुछ उगाना शुरू किया फिर उसके कुछ फल भी आने लगे तो ये सिर्फ एक चीज से कि उसके पास विचार है कल्पनाशीलता तो हम एक ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में कैसे तय कर सकते हैं ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जब मानव स्वतंत्र है अपनी कल्पना में मतलब हर मानव अलग तरीके से अपने रूप में स्वतंत्र है उसकी कल्पना तो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हम शिक्षा के थ्रू ही चाहे या कैसे भी कैसे पहुँच सकते हैं शिक्षा को कैसे डिसाइड किया जा सकता है बहुत अच्छा ये बात सब तक पहुँची बहुत ही काबिल तारीफ प्रश्न है ज़ोरदार तालि के लिए भी और मैं इस तरह की चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ ठीक बल्कि मेरा तो खून थोड़ा डबल हो जाता है ठीक क्योंकि डायलॉग विधि से काफ़ी अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक ये मानना कि अस्तित्व में वास्तविकताएं हैं है या नहीं है? पहले इसको हमको मानना या जानने की जरूरत है क्या लगता है आपको अस्तित्व में कोई रियलिटी नाम की चीज है या नहीं है ये तो कोई इकाई की बात कर रहे हैं। पूरे एग्जिस्टेंस की हम बात करें तो देर आर सम रूल्स और नॉट है ना तो ये जितने रूल्स हैं ये मेरे कहने से मेरे मानने से या नहीं मानने से इनमें फर्क पड़ता है अस्तित्व में कोई नियम है कोई प्रक्रिया है मैं अगर नहीं मानता हूं तो क्या पानी हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना बंद हो जाता है तो आपको और हमको ये पता चला कि पानी के बॉईल होने का कोई नियम है पानी के ठंडे होने का कोई नियम है आपको हमको पता चला कि नहीं चला जब से हमको पता चला कि पानी किस बात बात पर गर्म होता है कहाँ पे जाकर कितने पे गर्म होता है किस प्रकार ठंडा होता है तो हम उसके बाद हमारी जिंदगी पानी के साथ दिक्कत वाली है पानी के साथ अपना दिक्कत कम हो गया ठीक लेकिन मानव की बात करो मानव कब गर्म होता है आपको पता चला अभी तक और मानव कब ठंडा होगा कैसे ठंडा होगा सीधे ठंडा कर दिया उसको वो पता नहीं चला तो जब मानव के गर्म होने का नियम नहीं पता है तो मानव के साथ डील नहीं कर पा रहे अच्छा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है धरती के हर मानव को पता चल गया कि नहीं पता चल गया तो क्या इसमें सबका कल्पनाशीलता का, का शोषण कर लिया अपने या सबकी कल्पनाशीलता एक सही दिशा में पहुंच गई क्या हुआ माई क्यों बताइए बताइए बताइए कल्पनाशीलता का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हो गया सदुपयोग हुआ क्या दिक्कत हुआ इससे किसी आदमी के साथ अन्याय कर दिया गया कि सबको ऐसा सोचने के लिए बाध्य कर दी, ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा समझकर हमारी खुशहाली बड़ी या दुख्याली बढ़ी बताइए खुशहाली बढ़ी तो जिन जिन चीजों के नियम हम समझ गए वो अस्तित्व में पहले से ही उनके साथ अब हमारा जीना सुखद आरामदायक हो गया है या नहीं हुआ विशाल भाई बताओ जिन जिन चीजों का नहीं समझे हैं। उनके साथ अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुद्दा यह नहीं है कि सब लोग एक जैसा सोचे ये तो कह ही नहीं रहे मुद्दा यह है कि अस्तित्व में वास्तविकताएं है हैं निरंतर हैं हमको समझ में आती है तो हम हम उसके अला अलाइन होकर सोचने लगते हैं ठीक है ना ये बात जितना हम वास्तविकता के अनुसार सोचते हैं उतना हमारे में खुशहाली होती है जितना वास्तविकता के उड़ पटांग सोच लेते हैं तो उस समय हमको पता नहीं चलता लेकिन आगे दिक्कत आती है प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं क्या प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो गया जीना नहीं बनता है आज हम जिस प्रकार से जिए हैं परिवार में परिवार हमारा टूट रहा है या जुड़ रहा है इसका मतलब परिवार में कोई नियम है जीने का वो हम समझ नहीं पाए उसी कारण परिवार टूट रहा है धीरे धीरे बातचीत खत्म हो रही है बढ़ रही है ना समाज हमारा भयग्रस्त हो रहा है अभयग्रस्त हो रहा है प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है तो यह बात हमको बहुत ठीक से समझ में आ जाए कि मानव में शिक्षा विधि से ही और शिक्षा का मतलब क्या है कल्पनाशीलता हर बालक में है अस्तित्व में मानव का क्या रोल है मानव की क्या व्यवस्था है तो अस्तित्व में व्यवस्था समझना और मानव का रोल समझना क्या चीज समझनी है अस्तित्व में क्या व्यवस्था है और मानव का उसमें रोल क्या है ये दोनों चीजें यदि इमेजिनेशन में बैठ जाती हैं तो आदमी में मानसिक रूप से स्वतंत्रता आती है क्या आती है मानसिक रूप से स्वतंत्रता आती है जब तक मानसिक स्वतंत्र नहीं है तब तक हमारे अंदर ये भिन्नताएं बनी रहती हैं किन मुद्दों को लेकर भिन्नताएं तो ये भाव के रूप में भावनात्मक मुद्दों को लेकर आध्यात्मिकता के, ले के मुद्दे धर्म के मुद्दे विज्ञान के मुद्दे इन सब में हमारे में भिन्नता है और ये दिक्कत है ये दिक्कत क्या है एक प्रकार का इंडिकेशन है कि हम मानव को छोड़कर बाकी बहुत सारी चीजों को कुछ कुछ समझ गए हैं, कुछ कुछ समझ गए पूरा समझ समझ ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ गए लेकिन सबसे कम समझे किस बात को मानव होकर मानव को ठीक से नहीं समझ पाया इसीलिए पूरा जिंदगी निकलगी दादा निकली कि नहीं निकली और दिक्कत की दिक्कत बनी रही हाँ जी हाँ जी एक प्रश्न है हाँ जी भाई जो जो हम देखते हैं जो परसीव हाँ। करते हैं एग्जिस्टेंस में तो इसका जो स्टेटस है वो तो बदल सकता है जैसे कि अगर हमारे पास और भी एक सेंस ऑर्गन है तो इसका रूप और कुछ होगा अगर कम हो तो और कुछ होगा अगर सेंस ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट हो तो भी तो अलग होगा ना तो ये जो एग्जिस्टेंस हम बोल रहे हैं ये तो और कुछ है मतलब इसका कोई डेफिनेटनेस नहीं है बहुत बढ़िया आप विज्ञान के छात्र हैं या ना नहीं जी।, नहीं जी बहुत लेकिन अच्छा लगता है विज्ञान अच्छा लगता है हाँ जी। आ, तो ये ये ये विज्ञान की बात है जो आपने कही वो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में कुछ भी वास्तविकता नहीं है कोई इंडिकेशन आएगा तब तो हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में कोई वास्तविकता हेलो भैया एक प्रश्न में आया उसको उत्तर कर लूँ वो भी आपके काम का ही है ठीक एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आपको यहां दे देते हैं अस्तित्व में जो वास्तविकता है जैसे एक एक छोटा थो, सा उदाहरण लेते हैं मां बेटे का संबंध मां बच्चे का संबंध मां बच्चे का संबंध वास्तविक है या कल्पना है ये हाँ या ना तो बॉडी के कौन से सेंसेस से यह संबंध पकड़ में आता है बॉडी में पांच तरह के सेंसेस हैं ठीक पांच तरह का आंख नाक कान ठीक जिसको हम लोग ज्ञानेन्द्रीय बोलते हैं जीभ, त्वचा ठीक कौन से नाक से पता चलता है कि माँ बेटे का संबंध आँख से पता लगता है माँ बेटे का संबंध दिखता है आंख से माँ बेटे के सभी बीच में क्या संबंध है कान से दिखता है स्वराज भाई बोले नहीं दिखता है स्वाद चक्के बता देते हैं माँ बेटे का संबंध है ना त्वचा तो अच्छा से पता लगता है छू के पता लगता है मां बेटे का संबंध अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं वो एक भी चीज वो एक भी चीज सेंसेस से पूरी पकड़ में नहीं आती है अभी हम कहा फंस गए कि थ्रू सेंसेस से ही सब कुछ समझ में आती है जबकि कोई संबंध संबंध वास्तविकता है नियम एक वास्तविकता है, है ना जैसे ठंडी हवा चल रही है, है ये ठंडी है यह बार पता चलता है आपको कैसे पता चलता है तो से ये ठंडी है पता चलता है ये ठंडी कैसे हो रही है पता चलता है तो कूलिंग सिस्टम में क्या व्यवस्था है ये जो बीज हमको दिखता है आंख से छूकर भी दिख जाता है और उसमें से फिर पौधा निकला था, वो भी हमको दिख जाता है फिर वो बड़ा होता है ये भी हमको दिख जाता है लेकिन हमको ये नहीं दिखता कि बीज कैसे यह अंकुरित होता है उसकी व्यवस्था क्या है वो हमारे सेंसेस से पकड़ में नहीं आती भाई सेंसेस कैन हेल्प इट लिटिल बीट because senses can read only a partial reality and the reality is much more bigger than the what the senses can feel so if you want to perceive the reality through senses only then this is the our basically failure a failure try basically because every reality i think hum reality ki baat karenge to reality mein char bhag hai thode shabd se ghabrana mat aage aur thoda isko vistar karenge दिस टू थिंग कैन बी रीड थ्रू सेंसेस दिस टू थिंग कैन नॉट दैट यू हर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर दैट ऑनली यू नीड ए इमेजिनेशन यू नीड ए कल्पनाशीलता तो प्रकृति ने मानव को जो कल्पनाशीलता दी वो सिर्फ सेंसेस को उपयोग करने के लिए नहीं है सेंसेस को उपयोग करते हुए उससे बेहतर और आगे की चीज़ को समझ पाना कि माँ बेटा संबंध क्या है प्रकृति में व्यवस्था क्या है ये न्याय क्या है ये भाव क्या है ये चेतना क्या है ये आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है ये समृद्धि क्या है यह समाधान क्या है या न्याय क्या है धर्म क्या है सत्य क्या है ये जितने भी शब्दों से हमारी कोई कामनाएं हैं वो सभी कामनाओं के अर्थ में जो वस्तु है वास्तविकता है वो देट कैन नॉट बी सेंस थ्रू द सेंसेशन ऑनली सेंसेशन कैन रीड ऑनली रूप एंड गुण ऑफ एनी रियलिटी दिस टू थिंक कैन ऑनली बी अंडरस्टूड थ्रू द अवर इमेजिनेशन पावर एंड दिस इज कॉल्ड द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर इमेजिनेशन पावर यदि इस कल्पनाशीलता का हमको सदुपयोग करना है उसके बिना जागृति नहीं है उसका मतलब ही है रियलिटी को हम देखेंगे तो व्यवस्था को देखेंगे तो व्यवस्था का मतलब ही धर्म है उसको आगे समझेंगे स्वभाव ये दोनों चीजें हम किसी भी प्रकार से सेंसेस से नहीं पकड़ सकते और जबकि जीना या जूझना दोनों यहीं पर होता है क्या कहा जूझना यदि स्वभाव धर्म नहीं समझ पाए तो उसका नाम जूझना और स्वभाव धर्म यदि समझ गए तो जीना यह बात समझ में आई एक लड़का एक लड़की को देखता है शादी के लिए कई सारे दो तीन कपल यहां पर अभी आए नए नए और वो बहुत अच्छी चॉइस लेके आए ऐसा मानते हैं मानने में क्या हर्ज जब तक हैं पोलना खोले जब तक तो जितना भी वो जानना चाहते हैं तो कितना सेंसेस के थ्रू कितना जान पाते हैं सुनने से कहलाता है इंजीनियर है है ना चॉइस तुम्हारी क्या है तो कचोरी खाता है ठीक तो हम भी कचोरी खाते हैं, तो दोनों के मैचिंग हो गयािटी साथ इन देंस इट इज वॉन ओनली रियलिटी अलग अलग नहीं होता है रियलिटी इज वॉन ऑनली बट यू आर सी थिंग्सिट कैन बी ऑल्सो रियलिटी right now that this this is one type of reality that is another type of reality no i i am not saying like this whenever i i i have to express then it could be expressed one by one only but when it gets together complete then it is one only so agar ye baat kahe to 7 din ka shivir mein log bolte kya kya baat hone wali main bolta hu sirf ek sentence hone wala hai kya hone wala hai keval ek sentence wo 7 din mein pura hota hai अस्तित्व में जो वास्तविकता है वो एक ही है और उसको समझने का काम हम शुरू करते हैं वन बाय वन ही समझेंगे क्योंकि कल्पनाशीलता को एक समय एक जगह लगा सकते हैं आप और वो लगा के जब कंप्लीट होता है तो वो एक ही वस्तु है वो अनेक वस्तु नहीं है रियलिटी अनेक नहीं है रियलिटी एक ही है बट समझने का क्रम हमारी इमेजिनेशन को डिप्लॉय करने का कार्यक्रम वन बाय वन होता है टू रीच अप टू अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ द रियलिटी इट इज़ वन एग्जिस्टेंस इज वन इट इज़ वन फॉर एवरी that is why it is called one for everyone that is called justice it is the only existence which is one for everyone hence now then justice concept comes in the picture okay the reality is not how do you perceive it but reality is what it is you need to understand it it is not a matter of perception only okay till since yeah till, till if you believe in the perception only then it then it will be reason for fight only then there will be देर will not be any kind of justice reality is one for everyone if there is इज गॉड देन वन फॉर एवरी वन इफ देर इज रिलेशनशिप देन इट इज वन फॉर एवरी वन इफ देर इज है इट इज वन फॉर एवरी वन ओके तो इसको हम ठीक से समझते हैं आप लोगों ने पहले सत्र को बहुत ध्यान से सुना कुछ प्रश्न आगे बढ़े और आगे निश्चित रूप से ये घर आएंगे तो हम लोग दस मिनट का ब्रेक लेके लेक आते हैं टी ब्रेक ठीक है बात ब्रेक का मतलब टॉयलेट ब्रेक जल्दी से पानी डालिए निकालिए और जल्दी आइए दस मिनट बाद फिर मिलते हैं हम लोग धन्यवाद